लाल की जय जय जय बड़ी बस देखो कैसे कैसे भैजयती माला है पंचपुष्प पंचपुष्प अच्छा जो कहते थे पांच में भेजेंगे सौ पाँच साढ़े पांच में सौ पाँच साढ़े पाँच में मेरी बात हुई थी तो वो सवा पाँच साढ़े पांच पे मानी किसी को भेजेंगे स्कूटर तो बोल दीजिए हाँ हाँ और... कल से भागवत निवास में सेवा है आ, कल से और वहां पे सवा पांच समझ लीजिएगा आगे पीछे दस पांच मिनट तो आगे पीछे होगा सवा पाँच का टाइम समझ लीजिए पांच बजे शायद वो, वो भेजेंगे स्कूटर वहां पे तो कोई मुझे ले जाएगा नहीं नहीं नहीं बेष्ट जय जय जय जय हो जय सिं जय जय जय जय जय ज्यादा हो गई बोल वृंदावन बेहरि की हरि बोल गौरव प्रमाण बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री आहारमण हरि गोविंद जय जय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 भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जयति पराषट सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम बाग्म ममृतम जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नम्मा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराकूकोपी तस् हरे पदकमलम वंदे श्रीचतन्यदेव से वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुर वैष्णवां श्रीरूप श्री श्री श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदा सह गण ल्री विशाखान्ता आयानलमितुजौ कनकावद संकर्तन पितरौ कमलायताक्ष विश्वभरौधधर्म पालौ वंदे जगत्व वंदे कृष्णपरविंद युगल यस्ंगीदा वक्षोज प्रणीकृत विलसी स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमु परतने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली मत मतल मोहन मुदा मृदय मनसो महामहामोह वाछाक्य कृपाद्य पत्ता पावेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः नम बुलासुवृंदवन दिला श्री शिक्षाष्टक विमर्श सत्र के समापन दिवस में आज श्री महाप्रभु राधा भाव में भावित होकर के जो कुछ भी आप प्रलाप कर रहे हैं उसमें छठे श्लोक में श्रीमंत्र महाप्रभु आप कह रहे हैं कि नयनम गलदारदनम गुद्धया गिरा उचित तब नाम ग्रहणे भविष्यति अत्यंत अत्यंत उत्कंठा शिव महाप्रभु में उदय हो गई और उत्कंठा को धारण करके उत्कंठा और इन दोनों का जब उदय हो गया तो पहले कह रहे थे उदाव। और उसके बाद में कृपया तो पार्थवंधली सदस्य चिंत्य हो व्याकुलता महाप्रभु की प्रकट हो रही है और जितना भी दार्शनिक सिद्धांत है उसको एक श्लोक में ही कह दिया कि वे परम हैं मैं कौन हूं? मैं कौन कहीं संसार समय पड़ा हुआ ये दीनता में श्रीमन महाप्रभु के वचन है तत्वता श्री महाप्रभु तो गौरियाओं के लिए हम सबके लिए महाप्रभु आचार्य नहीं है हमारे यहां की जो उपासना पद्धति है उसमें महाप्रभु उपास्य हैं महाप्रभु भले भक्त आवेश कभी कभी प्रकट करते हैं परंतु भक्त आवेश प्रकट करने पर भी महाप्रभु हैं उपास्य वे आचार्य रूप में तत्तर नहीं है उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो श्री राधा कृष्ण स्वरूप है इसलिए एक ही पर श्री लाल और महाप्रभु एक स्थान पर विराजमान होते हैं यदि आचार्य होते तो कहीं नीचे स्थान पर कहीं उनको पूजित किया जाता परंतु तो श्रीमन महाप्रभु का सभी केवल संप्रदायिक भुक्त जो विद्वान नहीं है केवल उनके लिए ही नहीं है संप्रदाय भुक्त वैष्णवों के लिए ही नहीं बल्कि सभी ने श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप वर्णन किया श्री नाभादास जी से लेकर के श्री हरिराम व्यास जी से लेकर के जितने भी भक्तगण हैं उन्होंने सबने श्रीमन महाप्रभु के जिस स्वरूप का वर्णन किया वो स्वरूप राधा कृष्ण तनु हैं और उनको श्रीमद महाप्रभु को ने भी श्री केवल आचार्य या जीव कोटि में एक भक्त रूप में या एक पार्षद रूप में श्रीमंद महाप्रभु का वर्णन नहीं किया श्री हनुमान जी के रूप में या श्री के रूप में या सुदर्शन के रूप में या पार्षद के रूप में श्रीमंद महाप्रभु का ध्यान किया गया हो ऐसा नहीं है महाप्रभु का ध्यान सर्वदा श्री जुगल राधा कृष्ण स्वरूप में ही किया गया और सभी आचार्यों ने किया श्रीमद महाप्रभु जिस समय अयल में पधारे उस समय श्री बल्लभाचार्य जी के से भी स्वरूप सामने विराजमान हैं राजभो का तैयार की तैयारी है राजभो को आने की और श्री बल्हवाचार्य चरण में श्रीमंत महाप्रभु को असमर्पित जो थाल है थार है वो समर्पित कर दिया महाप्रभु समझ रहे हैं कि ये समर्पित होगा परंतु उनके अपने हृदय की जो भावना रही वो भावना ये रही कि असमर्पित जो थाल है उसको भी संप्रदाय प्रदीप में निरूपण किया गया असमर्पित जो थार है उसको भी समर्पित कर दिया तो साक्षात भगवत स्वरूप भगवत भावना ये सभी की रही महाप्रभु की जितने भी कॉन्टेम्परिरी रहे उन सबों की ये भावना रही कि महाप्रभु में उन्होंने श्री राधा कृष्ण मृतनों का ही दर्शन किया और परम परमु उपास रूप में श्रीमंद महाप्रभु रहे परंतु तो महाप्रभु का अपना जो व्यवहार है वो व्यवहार भले एक भक्त जैसा है और भक्ति जैसे व्यवहार में महाप्रभु कह रहे हैं कि विषमे भवाम कि मैं बुद्धि में वचन है ये तथ्य बात के वचन नहीं ये दीनता में सब जगह सब ऐसे ही कहते श्रीमद महाप्रभु श्री राधा भी दीनता में ऐसे कह रहे हैं कि फिर प्यारे हानाथ रमन प्रेष क्वास क्वास महावजी और दासी तेरी दासी हूं तो ये दासी भाव सर्वदा विराजमान है और श्री कृष्ण प्रेम यही अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सबे कौरे दासी भाव श्री कृष्ण प्रेम का ये सहज स्वभाव है कि गुरु सम लघु सब में ही दासी भाव उत्पन्न हो जाता है तो श्री महाप्रभु के जो दीनता में कहे गए कि पत्तम विश्व महाम ये दीनता के वचन है एक प्रलाप के वचन है ये वचन कहीं तथ्य बात के वचन नहीं है महाप्रभु साक्षात भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान है और श्री राधे का भाव भावित होकर के अत्यंत उत्कंठा और दयन निश्रीमन महाप्रभु में उत्पन्न हो गया है और उस समय श्री महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रेम संकीर्तन मांगते हैं सावधान श्री हरिनाम संकीर्तन यह साधन मात्र नहीं है यह सिद्धि का परमोत्कर्ष है जैसे संत संग उसको साधन नहीं कहा गया है साधन भी कहा गया है परंतु तो साधन नहीं है वह पलम पलम फल होकर के विराजमान कई जगह भक्तगण सामने ठाकुर खड़े हैं और उनसे मांग रहे हैं क्या कि हमें संतों का संग मिले श्री सामने गोविंद का दर्शन कर रहे हैं उनसे अपनी संवाद हो रहा है वार्तालाप हो रहा है परंतु तो अंत में क्या मांग रहे हैं चौथे श्लोक में ममोत्तम श्लोक जनेश सक्षम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी कि मारे बरदान दे रहे हो तो बरदान रूप में ये मांग रहा हूं कि उत्तम जन उत्तम श्लोक जन हैं मन उत्तम श्लोक हैं आप जिनकी कीर्ति सबसे ज्यादा विकसित है वे उत्तम श्लोक हो गए श्री कृष्ण और उनके जो जन हैं उनके साथ में मुझे मैत्री प्राप्त हो उनका दर्शन प्राप्त हो तो संत संघ यह साधन नहीं है संत संघ को हम लोग साध माने ये महाप्रभु की एक शिक्षा है संत संग साधन नहीं है बल्कि भजन का फल है कि संत संग मिल रहा है ऐसे ही श्री प्रार्थना करें हरिनाम आप साधन रूप में तो कृष्ण प्रेम दान करने वाले हैं श्री हरिनाम का वह सिद्ध स्वरूप कब होगा जबकि मिलन में शीतकार के रूप में और विरह में आह के रूप में श्री कृष्ण नाम मेरे जो से प्रकट होंगे तो वो श्री हरिनाम का सिद्ध स्वरूप है उस सिद्ध स्वरूप को श्री नाम कहीं प्रदान करें और श्री शिक्षा के चार श्लोक केवल हरि नाम के लिए समर्पित है संकीर्तन के लिए समर्पित है आठ श्लोक में से चार श्लोक को केवल नाम की महिमा में ही समर्पित है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कब वह अवसर होगा नयनम गलदस्वनम गुद्धिरा पुलक निश्चितम वा तब नामक ग्रहणे भविष्यति श्री नाम का वह सिद्ध स्वरूप तब मेरे जुहा के ऊपर प्रकट होगा जहा पर नेत्रों से गलदस्व धारे निरंतर निरंतर धारा बहेगी अश्रु बहेंगे वदनम गदगद रुद्धयागिरा कंठ अवरोध अवरोध को प्राप्त कर लेगा तो यहां पर अश्रु का वर्णन किया और कंठा कंठावरोध आठ सात्विकों में तीन सात्विक भावों का यहां इस श्लोक में विशेष रूप से वर्णन है कि गलत अश्वधारया निरंतर निरंतर अश्वधारा प्रवाहित हो और श्रीमंद महाप्रभु की अश्वधारा ही कुछ ऐसी अश्वधारा रही जैसा कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिला जहां उसे सीधी की से सीधी पिचकारी के तरह से अश्वधारा आए ये वर्णन और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होते हैं ये श्रीमान महाप्रभु के साथ में ही ये संगत है और महाप्रभु में ये संगत हुआ तो गदश्व शुधारा जहां अश्व की धारा एकाएकाएक बह रही है और वर्णम गदगद विरुद्ध आ और कंठ जो है वह कंठावरोध प्राप्त हो जाए गदगद हो जाए और, और महाप्रभु गदगद कंठ में ग ग ग ऐसा कह कर के अनेक अनेक बार महाप्रभु के चरित्र का कि जहां पर गोविंद भी नहीं कह रहे ग ग ग गह करके महाप्रभु प्रलाप कर रहे गदगद रुदे गिरा और पुलक ही निश्चित तीसरा जो सात्विक भाव है वो रोमांच पुलक से युक्त होकर के रोमांच से युक्त होकर के मेरा शरीर हो जाए तब नामक ग्रहण भविष्य कब आपके नाम के ग्रहण करते समय ये तीन सात्विक भाव अत्यंत अत्यंत रूप में प्रकट होंगे श्रीमन महाप्रभु में तो अष्ट सात्विक भाव एक काल में प्रकट हो सकते हैं अन्य जितने भी साधक हैं उन साधकों में अष्ट सात्विक भाव ये क्रम क्रम करके उदय होते हैं परंतु श्री राधावणी में और श्रीमंद महाप्रभु में अष्ट सात्विक भाव एक काल में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं ये और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है केवल राधानी में और शिवन महाप्रभु में दो में ये अत्यंत अत्यंत तो अत्यंत उत्कंठा उसको धारण करके शिवन महाप्रभु कह रहे हैं श्री राधानी कह रही हैं महाप्रभु के रूप में हे कृष्ण hey, आपका संकीर्तन मेरे मुख में प्रकट हो और उस संकीर्तन में तीन सात्विक भाव उपलक्षण के रूप में अन्य सात्विक भाव भी माना आठों सात्विक भाव वे भी मुझ में कहीं उदय ये उत्कंठा बहुत बड़ी चीज है श्रीम महाप्रभु में जैसी उत्कंठा है राधारणी में जैसी उत्कंठा है ऐसी उत्कंठा और कहीं दूसरी जगह नहीं होती है जहां उत्कंठा होती है वहां पर ही श्री श्याम सुंदर बदती शाम सुंदर उन्होंने मैया का मात फोड़ा मैया पोष के स्थान पर पोषक उसको ज्यादा संभाल रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि हाय सारे ब्रिज के राज्य को आगे लाला कोई संभालना है और अभी से ये ऐसे बेगाड़ करेगा तो आगे ब्रिज के राज्य को कैसे संभालेगा इसलिए इसे, इसे सावधान करना चाहिए हितकाम कामना में मैया कन्हैया को बांधना चाह रही है मैया पूछ रही है कि क्यों नहीं मेरे बाप तन माठ फोड़ो तो फोड़ो कैसे मैया के हाथ में छड़ी है कन्हैया कह रहे हैं कि मैया पीट मत मैया कह रही है अरे मंथनिस स्फोटक अरे बानरन के प्यारे अरे बानंद के प्यारे अरे घर के लोटेरा अरे माखन चोर आज मैं तो मारे बनाना है छोड़ूंगी मात फोड़ लो तो फोड़ो कैसे मैया कह रहे आप कह रहे हैं बोले मैया हाथ से छड़ी नीचे रख दे मैया मन में विचार कर रहे बालक है डाट दिया कहीं ऐसा नहीं हो कि भय हृदय में बैठ जाए भयभीत करना ये लक्ष्य नहीं है कई झिझक बैठ गई और रात को सोते सोते बबके तो अच्छी बात नहीं होगी तो मैं ने छड़ी नीचे रख दी और मै ये पूछ रही हैं बोले आप बता मात कैसे फूटो आप कह रहे भैया साची पूछे कि झूठी <laughs> बोले झूठ को काका काम साची साची बात बता बोले जासे में तू दूध उतारवे के तय गई तेरे पाम के करूला की लगी ठोकर माटी को माठ फूट गया बोले हाँ मेरो ही करूला, मेरो माठ तेरा देख दो बच्चा के संग में रह के तू बड़ा है गयो। आज मैं तो बाधे में ना और आप मन में विचार कर रहे हैं कि कार्तिक को महीना चल लियो नियम सेवा चल रही है कोई यमुना जी स्नान करने के तय जा कोई गिराज जी की परिक्रमा दे कोई भागवत सोने कोई तुलसी जी की परिक्रमा दे कोई नाम जप करे सब ने नियम ले रखे हैं और मैंने भी कार्तिक के महीना में एक नियम लिए हुए, हुए कहा बोले सखान को संग में लेके गोपीन के घर में माखन मिश्री की चोरी करवे को नियम और कहूं ये नियम सेवा खंडित हो गई मैया ने बांध लिया तो फिर चोरी करवे कैसे जाऊंगा सो आप चाह रहे हैं कि मैं बधू नहीं भैया आपको बांधने के लिए तैयार है जैसे कृष्ण की इच्छा जानी कि कृष्ण बदना नहीं चाहते हैं अचिंत शक्ति ने, लीला शक्ति ने श्री अचिंत शक्ति को प्रेरित किया प्रेमावेश प्रभु ना ही निजानुसंधान इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान प्रेम के आवेश में प्रभु को अपना अनुसंधान नहीं है लीला शक्ति उस समय सब समाधान कर रही है लीला शक्ति ने वृद्ध धर्माश्रय शक्ति को एक साथ आदेश दिया तुरंत आदेश दिया वो चलो चलो प्रभु कह कहने मैं बदगू नहीं आए हाँ, कहीं बदनी नहीं जाऊं इस प्रभु के संभव संभ्रम को देख करके तुरंत ही उनकी सेवा करने में प्रवृत्त हो और तुरंत ही विरुद्ध धर्माश्रय शक्ति सेवा में उपस्थित हो गई और एक काल में श्री कृष्ण में विभुता और परिच्छता मध्यम आकारता और सर्वव्यापकता इन गुणों को प्रकट कर दिया मैया जिसे में बांध रही हैं उसे मैं बांधने में दो अंगुलोरी छोटी हो जाए मैया हंसती जा रही हैं हंस क्यों रही हैं बोले चलो आज एक बात की जांच हो गई कि मेरे बेटा है बंधन नहीं है मैया मनी मन में पसन्न हो रही है नहीं बदल रहा है कन्हैया इसको देख करके मैया मनी मंदिर मन्न प्रसन्न में है कि मेरे बेटा को बंधन नहीं परंतु आस की जितनी भी गोपी है बेबी इकट्ठी हो आई सब करिए अरे काय को हल्ला है कन्हैया जोर जोर से कैसे पुकार रहे अरे मैया नहीं मैया नहीं कैसे पुकार रहे हो इतनी जोर जोर जोड़ से हम तो हल्ला सुन के आ गई श्री यशोदा जी कह रही है यानी माठ फोड़ दियो गोपी कह रही है अरे फोड़ दियो तो फोड़ दियो कोई कमी है यशोदा जी कह रही है नहीं तुम हंसो मत तुम्हारे हंसवे से तो कनी और भीट हो जाएगा मेरा लाला मैं बाधू चाहे छोड़ू आज मैं बाधूंगी और सारी गोपी यशोदा की सब की जितनी भी गोपी हैं है सब, की सब कह रही हैं कि मैया कन्हैया को बाध ही लेगी का देखे कैसे बाध है और जिस समय मैया डोरी कमहन कमर में लपेटे मैया आश्चर्यचकित हैं कमर में जो कोदनी पहना रखी है वो योगी हैं कमर कोई चौड़ गई हो सो बात नहीं है मुस्टिक ग्राह कन्हैया की कटी है कभी एक हाथ से कभी दो हाथ का जला सा सहारा लेकर के मैया कन्हैया को उठा ले मुस्टिंग कन्हैया की कटी है परंतु तो आज बड़ी से बड़ी डोरी वो दो अंगुल छोटी हो रही है और श्री यशोदा हंसती जाए सारी गोपी करिए और बात ले और यशोदा जी करिए हां बात कहीं दिखाऊंगी गोपी साम, सामने है यशोदा के सम्मान का भी विषय आ गया बोले नहीं मैं बात करके दिखाऊंगी श्री यशोदा बांध रही है परंतु द्वंगलोंग अभूत नूनम दो दो अंगुल जो है वो ऊन डोरी हो गई है दो अंगुल जो है वो दो अंगुल डोरी छोटी पड़ गई है मैया अन्य अपे संदधे दूसरी डोरी उसमें बांध रही हैं, गांठ लगा रही है गांठ लगा करके जब कन्हिया की कमर में लपेटे तो वो भी दो अंगुल छोटा हो जाए न दो अंगुल से डेढ़ अंगुल हो न ढाई अंगुल हो दो अंगुल छोटा हो जाए मैया घर की सारी ढोली ले आई जोड़ लगाती जा रही हैं और तो और क्या कुआ से पानी खींचने की लेज भी ले आई पंत श्री कृष्ण में एक काल में विभुता और परिच्छता दोनों प्रकट हो रही हैं कमर चौड़ गई वो सो बात नहीं है कमर चौड़ती तो कौनी टूट जानी चाहिए थी मैया जो कौनी पहना रही है वो कोदनी होगी तो पहने हुए है और बड़ी से बड़ी डोरी वो छोटी हो रही है मैया हंसती आ रही है परंतु मन में विचार आए बोले हैं तह कोई अलाय बलाय तो नहीं है ये स्नेह पापाशंकी स्नेह का स्वभाव है कि वह अनिष्ट की आशंका करता है मैया के हृदय में विचार आया कहीं अनिष्ट तो कोई नहीं है कोई अलाय बलाय तो नहीं आ गई हाँ एक बार कन्हिया बध जाए तो मन का वेह दूर हो जाए अतः मैया को बांधने का अत्यंत अत्यंत आग्रह और जहां अनिष्ट की तनिक सी भावना आई सो ही मैया एकदम खबरा गई मैया के पसीना पसीना मैया हो रही है बेनी खुल गई है चोटी खुल गई फूल उसमें से झर रहे हैं मैया के ललाट के ऊपर पसीना टपक रहा है मन में विचार कर रही है हाय कोई जरूर अलाये बलाये आ, आ गई दिखे जो कन्हैया बदनी रहा है इतनी बड़ी डोरी और मुस्टिंग ग्राह कन्हैया के कम कमर में लपटनी रही है हाय अब कौन कन्हैया की रक्षा करे जहा मैया की घबराहट आई परिश्रम कृपयासी कृपयासीबंधन यही दो अंगुल का रहस्य साधक का परिश्रम परिश्रम मायने नहीं रखता है परिश्रम का तात्पर्य है परिश्रम से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता और ठाकुर की कृपा यही दो अंगुल का रहस्य है दृष्टुआ परिश्रमम शुभदेव जी स्वयं मूल में ही प्रकट कर रहे हैं दृष्टुआ परिश्रम कृष्ण कृपयासी एक परिश्रम और दूसरी कृपा यही दो अंगुल है परिश्रम का तात्पर्य केवल परिश्रम नहीं है परिश्रम का तात्पर्य है परिश्रम के बाद में उत्पन्न होने वाली व्याकुलता यह व्याकुलता बहुत बड़ी चीज है तापक कलेशानंद यह बहुत बड़ी चीज है मैया एकदम व्याकुल हो रही है कि क्या नहीं कैसे बधे उस व्याकुलता को देखकर करके श्री कृष्ण की करुणा अपने आप उमर पड़ी साधक का निज परिश्रम वह कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का मुख्य साधन है परिश्रम करते हुए परिश्रम जो है वो साधक ने जो नियम लिए हैं वो नियम कैसे हैं वो नियम है जैसे पहाड़ के ऊपर भी खेती की जा सकती है यदि पहाड़ के ऊपर कहीं क्यारी बना ली जाए अन्यथा पानी आएगा और बह जाएगा तो खेती नहीं होगी परंतु पहाड़ पर भी खेती की जाती है वहां पर भी क्यारी बना ली जाए तो जो पानी आ रहा है वो कहीं रोके रोकेगा इसी प्रकार साधक ने जो नियम लिए हैं मुझे इतनी माला करनी है इतनी संख्या करनी है वो संख्या एक तरह से क्यारी बनाना है नहीं बनाई जाएगी तो पानी बह जाएगा जो कृपा है वो कृपा बह जाएगी कृपा तो बरस रही है कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है तत्नपाम सु समीक्षमालो भुंजन एवं आत्मकृतम विपाकम कृपा की समीक्षा करनी है प्रतीक्षा नहीं करनी है तत्वाम सु ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर की कृपा निरंतर निरंतर बरस रही है बरसती हुई कृपा की समीक्षा करनी है हमको उस कृपा को सहेजना है और सहेजने के लिए जैसे पहाड़ के ऊपर ढाल के ऊपर भी क्यारी बना ली जाए तो जो वर्षा हो रही है उस वर्षा का पानी सहज जाएगा इसी प्रकार भजन की एक एक दाने के ऊपर एक एक मनका के ऊपर ये अनुभव करना चाहिए कि ठाकुर की कृपा है जिसके कारण हम भजन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक हम अपने बल पर कर रहे हैं ये यदि हो जाएगा तो बात समझ बह जाएगी इसलिए तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षा मारो उनकी अनुकंपा जो है उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है अनुकंपा तो हो रही है सदना परंतु उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है समीक्षा का मतलब है उसे सहजने की आवश्यकता है उस कृपा का प्रत्येक मन का के साथ में अनुभव करने की कहीं आवश्यकता है और उस कृपा का जब व्याकुलता होगी तो ये समीक्षा करने की प्रवृत्ति आएगी व्याकुलता नहीं है तो समीक्षा करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी इसे व्याकुलता के लिए बहुत आवश्यकता है जैसे एक पुराना दृष्टांत है संत स्टीम के इंजन चलते थे उनमें कंप्रेशन में जितनी स्टीम बनाई जाती थी उस स्टीम का केवल दो परसेंट भाग पिस्टन को चलाने में काम में आता है बाकी का अठानवे प्रतिशत भाग बेकार जाने के लिए ही है उसका कोई उपयोग नहीं होगा स्टीम में स्टीम इंजन में जितनी स्टीम पैदा की गई है उसमें से अट्ठानवे प्रतिशत भाग बेकार जाने वाला बेकार जाने वाला है परंतु तो यदि कोई ये कहे कि बैरोमीटर में अब दो परसेंट आ गया है स्टीम बन गई है परंतु तो इंजन चल क्यों नहीं रहा है तो इंजन चलेगा नहीं जब उसके कंप्रेशन के पूरे जो जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब आएगा दो परसेंट तब वो पिस्टन को धक्का देगा उसके पहले नहीं देगा ऐसे ही यदि हम ये विचार करें कि हमने माला ली है और ठाकुर का भजन ठाकुर की कृपा नहीं हो रही है तो नहीं व्याकुलता आनी चाहिए व्याकुलता जब तक नहीं आएगी रहने के लिए सांस लेने के लिए जब तक जगह है तब तक ठाकुर की कृपा सामने नहीं दिखेगी जब ठाकुर की कृपा व्याकुलता इतनी बढ़ जाएगी हाँ, अब श्वास नहीं ले ली पा रही है तो ठाकुर की कृपा सामने प्रकट हो जाएगी तो पूरा परिश्रम करने की भी आवश्यकता है शतपुरशत परिश्रम नहीं होगा और शतपुरशत से भी ज्यादा जब तक स्टीम पैदा नहीं होगी जय जय जय शुषद से भी ज्यादा जब तक स्टीम पैदा नहीं होगी तब तक पिस्टन पिस्टन जैसे नहीं चलेगा ऐसे ही मैया ने सारे प्रयास कर लिए और सारे प्रयास करने के बाद में जब मैया में व्याकुलता उत्पन्न हुई तब श्री ठाकुर कृपा के बंधन में बंधे तो यही दो अंगुल का रहस्य है तो कृपा को प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है परिश्रम इसलिए कि ढाल के ऊपर भी यदि खेती करनी है तो क्यारी बनाना यही है हमारा नियम यदि क्यारी नहीं बनाई गई है तो फिर पानी बेहता रहेगा आएगा जाएगा निकल जाएगा ठाकुर की जो कृपा हो रही है तो क्यारी बनाना भी अपने नियम उनकी रक्षा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ के साथ में नियम करने पर भी जब व्याकुलता होगी नियम किए जा रहा है ठीक है वर्षों तक नियम किए जा रहा है हो रहा है बस मैंने अपना एक रूटीन बन हुआ है कि भाई डेढ़ घंटा कहीं माला करनी है ठीक है उसके हिसाब से अपने आप सेट कर लिया है अपनी जीवन की तो वो चलता रहेगा परंतु उससे काम नहीं चलेगा आवश्यक है व्याकुलता व्याकुलता आई कि नहीं वो जीवन का एक भाग मात्र बन करके रह जाए और व्याकुलता नहीं हो तब भी कृपा नहीं होगी इसे कृपा का जो तत्व है वो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कृपा आने के लिए नियम की आवश्यकता है क्यारी बनाने की आवश्यकता है क्यारी बनाने के बाद में भी कहीं न कहीं व्याकुलता आनी चाहिए कहीं हीट भी होनी चाहिए हीट नहीं है केवल पानी पानी है तब भी पौधा जो है वो विकसित नहीं होगा बीज विकसित नहीं होगा जब व्याकुलता आएगी तब कहीं फल की प्राप्ति होगी तो कृपया स्वबंधने परिश्रम परिश्रम के संग में परिश्रम ही व्याकुलता है व्याकुलता आने पर फिर श्री ठाकुर स्वबंधन में बस जाएंगे व्याकुलता नहीं है उस व्याकुलता के लिए ही श्रीमदाचार्य चरण निरूपण किया तापक बड़ा विरोधाभास है है। एक ओर ताप एक ओर आनंद क्लेश भी और आनंद भी दो दो वस्तु एक साथ कैसे हो जाएंगे पर इसी शब्द का प्रयोग करते कि तापक क्लेशानंद श्री कृष्ण सेवा मिले ये जो ताप है इस ताप में भी अपूर्व आनंद है माने व्याकुलता सहित तो श्री कृष्ण सेवा इसको कहीं प्राप्त करना तो कृष्ण प्रेम के बंधन में बधेंगे तो श्री महाप्रभु के हृदय में अपूर्व उत्कंठा उदय हुई और उत्कंठा उदय होकर के वे कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि नम नयनम धारया दगदे गा पुल कई नीचतम बपुक माने व्याकुलता जब उत्पन्न होगी तो ये सात्विक भाव उत्पन्न होंगे परिश्रम मात्र से सात्विक भाव उत्पन्न नहीं होंगे परिश्रम के बाद में भी जब व्याकुलता होगी तो ये सात्विक भाव तीन विशेष जो सात्विक भाव हैं कि अश्रु आना कहीं कम उत्पन्न होना कंठ का अवरोध होना कंठावरोध ये जो सात्विक भाव है ये तब उत्पन्न होंगे जबकि परिश्रम भी किया गया और परिश्रम के साथ में परिश्रम ने व्याकुलता को भी उत्पन्न किया स्टीम भी पूरी बनी जब एक्स्ट्रा स्टीम बनेगी तब पिस्टन को धक्का मिलेगा नहीं तो उसके पहले धक्का पिस्टन को चलाया नहीं जा सकेगा इसलिए व्याकुलता की परमावस्था तो व्याकुलता को प्राप्त करके ये विराजमान श्री श्याम सुंदर भीर जब तक व्याकुल नहीं होते हैं तब तक बंधन में बंधे रहते श्री भविष्योत्तर प्रमाण में श्री दामोदर लीला उस दामोदर लीला में श्री प्रिया जी कभी श्री श्याम सुंदर संकेत के अवसर से पे श्री प्रिया जी की नुकुंज में नहीं पहुंचते हैं और उस समय श्री प्रिया माननी होकर के विराजमान होती हैं और श्याम जैसे ही आते हैं वैसे उनको बांध लेते अपनी बहनी जो है वो बेनी से फूल की माला निकाल करके और श्री श्याम को बांध लेते हैं और श्री श्याम जैसे यशोदा मैया दामोदीला है ऐसे नुकुंज में भी दामोदर लीला है शिवप्रिया जी जिस समय लाल जी को श्याम को बांध लेती है उस समय श्याम सुंदर की सामर्थ्य नहीं कि फूल की कोमल माला को श्री श्याम सुंदर तोड़ सके संके चुते प्रणयतः संरभ या राधया कभी संकेत के अवसर आने पर श्री राधिका ने संरभ या क्रोधित होकर के श्री राधिका ने श्री श्याम सुंदर को संकेत का अवसर चुका दिया है उन्होंने इसलिए इस अपराध में शाम को शाम सुंदर को प्राप्त करके प्रारभ्य रसना दामना श्री सुंदर सुंदर ने पहन रखी है सोने की उसी कोदनी के ऊपर कृतोत्सव भरे प्रस्तावना पूर्वकम चाटुन मात पुलकम ध्यायेम दामोधरम श्री कार्तिकी उस अमावस्या के दिन जनमी में जैसे मैया कन्हैया को बांधा था इसी प्रकार श्री प्रिया जी भी श्री श्याम सुंदर को बांध लेती हैं और जब श्याम सुंदर कहते हैं बहाना बनाते हैं कि कार्तिक का अवसर चल रहा था इसलिए मैया ने कोई उत्सव प्रारंभ किया था उस उत्सव के कारण हे प्रिय मैं समय पर यहां पर नहीं आ सका ऐसे जब सफाई देते हैं श्री श्याम सुंदर तब श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को खोलती हैं नहीं तो शाम की सामर्थ्य कि वे अपने आप में, अपने आप आप में को मुक्त कर सके अतः श्री सत्यव्रत मुनि मुनि यही प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हैं कि नमस्ते सुधाम ने दीप्त धाम ने त्वियो दराया धाम ने नमो राधे का यही तो दी प्रिया यही नमो नंत देवाये देवाए तो व्यम नमो नंत लीलाए देवाए तब्यम आपको प्रणाम कर यहाँ पर केवल ठाकुर को प्रणाम नहीं किया गया नमस्ते सुदाम ने प्रिया जी की उस प्रसादी माला जो जिसको उन्होंने अपनी चोटी से खोल करके जिससे श्याम सुंदर को बाधा उस डोरी की भी वंदना की जा रही है नमस्ते सुदाम वो डोरी इतनी बलवान हो गई कि वो डोरी को शाम सुंदर भी खोल नहीं सकते जैसे श्री दामोदर लीला में डोरी इतनी बलवान हो जाती है कि श्याम सुंदर जिस समय दो वृक्षों के बीच में होकर के लाला निकले उस समय डोरी को चरमरा करके टूटना चाहिए था परंतु डोरी नहीं टूटती है डोरी भी सुदाम ने परम बलवान हो गई वो उल्लूखल भी किसी काम का नहीं है घुना हुआ बेकार का था इसलिए भंगार समझ करके मैया ने उसे बगीचा में फेंक दिया काम का होता तो भंडार के भीतर रखती वो कहीं बगीचा में यूं ही पड़ा हुआ है परंतु तो उस घुने हुए टूटे हुए उल्लूखल में भी इतनी सामर्थ्य है जो काम का नहीं है के वो भी चुर मरा करके चुरमुर होकर के टूटा नहीं और दो वृक्ष जड़े हुए जम, जड़ से जमे हुए जो वृक्ष हैं वे टूट जाते तो ये लीला शक्ति की जितनी भी वस्तुएं हैं लीला सब की वे सबकी सब परम परम दिव्य होकर के विराजमान हैं यही यहां पर विशेष रूप से प्रकट हो रहा है तो नमस्ते सुदाम डोरी को भी प्रणाम है जो दीप्त धाम होकर के विराजमान वो डोरीवी परंपरा शक्तिशाली होकर के जैसे श्याम सुंदर दीप्त धाम है ऐसे ही वो डोरी भी दीप्ती की धाम होकर के विराजमान नो नमो तो दीप प्रियाई श्री दामोदराष्टक के ये जो आठ श्लोक हैं वे आठ श्लोक तो अलग अलग अवसरों पर कहे गए हैं अलग अलग भाव स्थिति में कहे गई हैं तो उन भाव स्थितियों में कहीं साधन की और भावना की अत्यंत तीव्रता और उन्नति परिपाक होने पर अंत में अंतिम श्लोक के रूप में फिर तो मधुर लीला जो है उसका यहां पर निरूपण किया गया लीला का वर्णन करके ऐश्वर्य का वर्णन करके श्री कृष्ण के वासल लीला का वर्णन करके अंत में मधुर लीला का वर्णन ये साधन के परपाक की स्थिति में श्री दामोदर लीला में कहीं प्राप्त हुआ यहां पर भी श्री प्रिया उनमें जब अत्यंत उत्कंठा हो गई तब उत्कंठा के कारण श्री श्याम सुंदर प्रेम के बंधन में बधे और श्री श्याम सुंदर में भी अत्यंत अत्यंत उत्कंठा है इसलिए श्री प्रिया के पुष्प बंधन में पुष्प रज्जू के बंधन में श्री शाम सुंदर योगितियों बधे हुए हैं ये अद्भुतता विराजमान है तो मुख्य जो वस्तु है वो है तीनता में उत्पन्न होने वाली व्याकुलता यह मुख्य वस्तु है व्याकुलता व्याकुलता के लिए श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा जबकि नय नम गलदश्रुधारया वृद्धाग्र ये व्याकुलता होने पर यह अश्रुधारा आएगी वल नियम पूरा करना है संख्या पूरी करनी है उस समय कोई अशुधारा नहीं है हम लोगों की जैसी दशा होती है बस संख्या पूरी करनी है बस कर रहे हैं संख्या पूरी परंतु तो तो गलत शुदा, क्योंकि व्याकुलता नहीं है तो परिश्रम है परिश्रम होना सबसे बड़ी बात नहीं है परिश्रम के साथ में व्याकुलता होना चाहिए ऐसा परिश्रम जो कि व्याकुलता को उत्पन्न करे तब तो श्री श्याम सुंदर प्रेम के बंधन में बदते हैं व्याकुलता नहीं है तो व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं स्टीम अभी पूरी नहीं बनी है कंप्रेशन में काम नहीं चल रहा है श्याम सुंदर अभी प्रेम के बंधन में नहीं बधेंगे उसके लिए परिश्रम हम करना नहीं छोड़ सकते हैं यह नहीं कह सकते हैं कि भाई केवल दो प्रतिशत ही स्टीम काम में आएगी तो इसलिए दो बन गई है तो आप छोड़ दो इसलिए हमें परिश्रम निरंतर निरंतर करना चाहिए परंतु उस परिश्रम को कहीं सहेजने की उस कृपा जो प्रत्यक्षण मिल रही है उसको सहेजने की भी आवश्यकता है और उस परिश्रम को भी निरंतर निरंतर बनाते हुए परिश्रम का फल व्याकुलता होना चाहिए इसके लिए प्रयास करना चाहिए तो ठाकुर ने जब बहाना बनाया तो श्री परम कृपाल विष्री किशोरी जी उस समय ठाकुर को कहीं मुक्त करती हैं, ठाकुर मुक्त करेंगे तभी मुक्त हो सकते हैं शिवप्रिया जी मुक्त करेंगे तभी ठाकुर मुक्त हो सकते हैं अपने आप वे मुक्त नहीं हो सकते हैं कन्हैया बधे हुए हैं नंदो बिमोच हो कन्हैया ने जैसे ही यमलाजुन वृक्षों को गिराया यमलाजुन वृक्षों को गिराने पर कन्हैया आगे निकल गए हैं पीछे मुड़के देखिए क्या गिरा देख रहे हैं वृक्ष गिरे हुए हैं और जो अटा हुआ सो ही सारे ब्रिजवासी दौड़े बोले आधी नहीं मे नहीं पुराने वृक्ष गिरे तो गिरे कैसे सारे बालकन सुछे बोले बेटा तुम तो यहाँ है वृक्ष कैसे गिरे सब बालक कह रहे हैं बोले बाबा तेरी सो खाए के कहे अपनी सौगंध खाए के कह रहे हैं कन्हैया कन्हैया ने यो धक्का दियो और वृक्ष यो गिर गए कोई कहिए ऐसा हो सकेगा तुम जैसे वर्णन करे हो इतने बड़े वृक्ष और कन्हैया जो बालक जो बधा हुआ है वो तने का हाथ का धक्का भी दे तभी वृक्ष गिर जाए ऐसे कैसे संभव है किसी ने भी विश्वास नहीं किया और नंदक प्रहसन बदना प्रहसन प्रहसतन करने का तात्पर्य है नंदर ही भीतर तो भाई भीतर क्या है, बालक के ऊपर कैसी आपत्ति आई अभी कहीं वृक्ष कोई गिर जाते तो कैसी होती परंतु तो हंस रहे हैं ऊपर से दिखावे की दिखाने की हंसी कर रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं चैटी मर गई चैटी मर गई इसलिए प्रहसन बनना कहीं कन्हियां हर वहा में घबरा नहीं जाए कहीं मैंने भाई भाई दिखाया तो कन्हैया ऐसा नहीं हो कि कन्हैया भी भयभीत होकर के एकदम भयभीत हो जाए और भयभीत होकर के कहीं रोने लग जाए अभी तो कन्हैया हंस रहा है कुछ पता समझ नहीं पा रहा है परंतु यदि मैं कहीं आश्चर्य दिखाऊंगा तो कन्हैया रोने नहीं लग जाए इसलिए भीतर से बाबा चिंतित है परंतु ऊपर से प्रहसत हंसते हंसते कोई बात नहीं कन्या को बोच कन्हिया को बंधन से मुक्त कर रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसे तो गिर जाए बेटा चेटी मर चेटी मर गई गई ऐसा कहकर के बस आगे बढ़े तो ये व्याकुलता जो है वो व्याकुलता मुख्य वस्तु है जो कि प्रेमी को बरबस बांध करके रहती है तो श्री महाप्रभु ने संकीर्तन में कब हमारी व्याकुलता इतनी बढ़ेगी कि व्याकुलता के कारण सात्विक भाव भी प्रकट हो जाएंगे तब जानना चाहिए कि हां व्याकुलता बढ़ी है और व्याकुलता बढ़ने पर ये सात्विक भाव प्रकट हो गए ये सात्विक भाव भी दो प्रकार से साधक में आ सकते हैं कभी सात्विक भावों का उदय होता है वह छाया रूप में और कभी होता है प्रतिबिंब रूप में छाया रूप में किनके बोलो जो कर्म कांड में पड़े हुए हैं संसार में पड़े हुए हैं घर गृहस्थी में ही पड़े हुए हैं उनमें कभी संत का संग प्राप्त करके या ग्रंथ का संग प्राप्त करके उन गृहस्थियों में भी जिन्होंने पूरा भजन नहीं किया है थोड़ा बहुत अभी माला पकड़ी ही है उनमें भी आंसू आ जाएं और यदि कभी दो आंसू टपक जाएं तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए आह हम तो उससे धो गए ऐसा व्यक्ति विचार नहीं करना चाहिए श्री गोस्वामी कह रहे हैं वह है सात्विक भाव की छाया छाया जो है उसमें कहीं आउटलाइन तो दिख रही है परंतु तो उसमें आंख ना काम नहीं दिखते हैं दीवार पर जो छाया पड़ती है काली उसमें केवल बाउंड्री आउटलाइन तो दिखती है परंतु तो उसमें आंखना काम नहीं दिखते हैं पृथ्वी भव है जहां पर के दर्पण में कोई पृथ्वी पड़े तो जिनका हृदय एकदम निर्मल हो गया है साधन करने के कारण भले योग के कारण ही हुआ हो योग इत्यादि साधन के कारण ज्ञान के साधन के कारण कभी कभी संन्यासियों में भी नेत्र में अश्वधारा उनमें भी रोमांच उनमें भी कंप प्राप्त होते हैं ज्ञानी जनों में भी कंप प्राप्त होते हैं परंतु यह भी मुख्य सात्विक नहीं है, वो भी सात्विका भास है सत्व भाष है विषयी जनों में जो आंसू कभी आए वो ग्रंथ की कृपा से जिन संत के द्वारा में कृष्ण कथा सुन रहे हैं उन संतों के प्रभाव के कारण उनकी आंखों में कभी आंसू आ गए परंतु वे गलती से मान बैठते हैं कि हम तो अब सिद्ध हो गए अब तो हम हमारा क्या कहना हम तो बहुत बड़ी सिद्ध हो गए ज्ञानी जन क्योंकि उनके मन कहीं विषयों से पहले ही मुक्त हो चुके हैं उनने इतना साधन किया है धारणा ध्यान समाधि इतना किया है उनके कारण उनके चित्त मुक्त हो गई हैं इसलिए उनमें कभी कभी पृथ्वींब भी प्राप्त होता है छाया और पृथ्विंब दो रूपों में सात्विक भाव दिखे पृथ्वींब भी प्राप्त होता है पृथ्वी में जैसे चेहरे के भाव चेहरे की रेखाएं भी सामने दिख जाती हैं दर्पण में छाया में नहीं दिखेगी पर पृथ्विंब में दिख जाएगी इसी प्रकार उनमें सात्विक भाव कहीं अधिक उत्पन्न होंगे पर वो भी सात्विक भाव कहीं ग्रंथ के आधार के कारण है उन संतों के संग के कारण है वह भीतर से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं इसलिए उसको भी पृथ्वी कहा गया उसको भी मुख्य सात्विक भाव नहीं कहा गया परंतु यहां पर कह रहे हैं नयनम गलदार है ये गलदश्यु धारा कहने का मतलब है श्री किशोरी जी का तो कहना क्या उनमें जो आंसू बह रहे हैं वो गलदश्रु निरंतर निरंतर जहां पिचकारी की तरह से आंसू की धारा प्रवाहित होती हुई विराजमान हो रही है वदनम गदगद कंठ जो है वो एकदम गदगद होकर के जहाँ विराजमान है तो पर मार्जनम ये पहला श्लोक है श्रीमंत महाप्रभु की नाम नाम की महिमा में फिर नामना मकान बहुदान निश्वर्ण शक्ति दूसरा श्लोक भी नाम के लिए ही समर्पित है तीसरा श्लोक है सुनिचे तो सहिष्णुना अमानना मानदे की सनाहरी जैसे एक सौभाग्यवती मंगलसूत्र तीन कटोरियों के साथ में पहनती है इसी प्रकार तीन जो रहनी हैं तिनके से भी अधिक दीनता वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता और स्वयं संपूर्ण गुणों से युक्त होकर के भी दूसरे में तनिक्षा कृष्ण का संपर्क देखें कृष्ण भक्ति का संपर्क देखें उसको अत्यंत अत्यंत आदर प्रदान करना इन तीन पदकों के सहित श्री कृष्ण नाम की माला को गांठ करके सदा अपने हृदय में उस मंगल सूत्र को धारण करें तो ये तीन श्लोक और यहां पर अब जब प्रेम परिपाक को प्राप्त हो गया नाम अपने सिद्ध स्व में प्रकट हो रहे हैं छाया रूप में नहीं प्रतिबंध रूप में नहीं बल्कि सात्विक भाव यथार्थ रूप में मुख्य रूप में जहां सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं उसका वर्णन श्री राधा कर रही हैं श्रीमंद महाप्रभु के माध्यम से से निरंतर निरंतर अश्वधारा प्रवाहित हो रही है, है। वदगद्यागेरा जहां ये सात्विक भाव नहीं है उनकी कहीं न कहीं शास्त्रों में ये कहा गया कि वो हृदय नहीं है वो पत्थर का सार है वे वह विराजमान है, है द्वितीय स्कंध में विराज रूपण किया कई रूपक देकर के निपण किए के तदस्म सारम हृदय बतेदम यद गृहमाण हर नाम ध्य नव क्रियताथ यथा बिकारो नेत्र जलम गात्र कि कृष्ण नाम श्रवण करके यदि हृदय में रोमांच नहीं हो रहा है अश्वधारा प्रवाहित नहीं हो रही है शरीर में यदि कहीं कंप उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि अभी कहीं नाम का सिद्ध रूप हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है वो तो अभी प्रेम का सिद्ध स्वरूप जो सात्विकों के माध्यम से सात्विक बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है सात्विकों के माध्यम से ही प्रेम कहीं सामने प्रकट होता है का तात्पर्य सत्व से जो उत्पन्न हो उससे उत्पन्न होने वाली वस्तु को उन लक्षणों को सात्विक कहेंगे सत्व से जो उत्पन्न हो उसको सात्विक कहेंगे सत्व का तात्पर्य है कि निर्विकार चित्त में होने वाला जो विकार उसका नाम है सत्व और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो चेष्टाएं आ रही हैं वे सात्विक होकर हो के विराजमान होंगे उनको सात्विक है परंतु संतगण अपने सात्विक को कहीं छिपाने का प्रयास करते हैं परंतु छिपाने का प्रयास करके भी कभी रुकते नहीं है श्री रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी के विषय में रूप गोस्वामी जी के विषय में कहीं आता है कि कहीं कृष्ण कथा हो रही है श्रीखंड पंडित कृष्ण कथा कह रहे हैं बैठे हैं परंतु तो सब रो रहे हैं उनके ऊपर कोई आंसू नहीं है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भक्तमाल भग, में वर्णन आया कि मिर्च पास में रखे आंख में लगा के कही ऐसा नहीं हो कि हम रसिक नहीं कहलाए उस समय एक युग ऐसा रहा जिस समय यदि किसी से रसिक नहीं कहा जाता तो वो बुरा मानता था कि हमारी तुमने ठीक से हमारा परिचय नहीं दिया किसी को इंट्रोड्यूस कराते समय जब तक ये नहीं कहा जाए कि ये बड़े भारी रसिक हैं तब तक उसको बुरा लग जाता था कि हमको रसिक कहकर क्यों नहीं बोला गया श्री ब्यास ने बड़ी हंसी करते हुए कहा कि यदि रसिक कोई नहीं कहता है तो वे अपने आप को बुरा मान जाते तो अपने आप को रसिक कहलाने के लिए कभी कहीं आंखों में मिर्च भी लगा करके आंसू का प्रयास कुछ लोग करते रहे पर नहीं है यहाँ पर कह रहे हैं कि शांत जो चित्त है उस शांत चित्त का श्री कृष्ण नाम श्रवण करके कृष्ण कथा कृष्ण लीला श्रवण करके उसमें जो उद्वेलन पैदा हुआ उस उद्वेलन के कहीं आगे बढ़ाव बढ़ने के रूप में ही आंखों में आंसू आ जाते हैं तो नई नम गल धारे वम गदगद गिरा यही स्थिति हो जाए तो स्तंभ श्वेत रोमांच स्वर कंप मुख का रंग बदल जाना बैवर्ण अश्रु और प्रदय माने मूर्छा ये आठ सात्विक भाव है समय एकदम जल हो जाना इतने में ही ऊपर से एक सूखा पत्ता गिरा रूप जी के ऊपर वो जल गया तब पता लगा ओ इनमें इतना ताप था क्या और सब तो आंसू बहा रहे थे और रुदन कर रहे थे कोई कोई मिर्ची भी लगा रहे थे परंतु तो एक पत्ता सूखा गिरा और सूखा पत्ता गिर पर गिर करके सिर के ऊपर से गिर करके नीचे टपका और वो जल गया पता लगा संतों को कि इनके भीतर यह भाव है पुरुषोस्वामी पाद की जय तो, तो माने खंभा बन जाना जनता स्वेद माने पसीना रोमांच माने रोमों का खड़ा हो जाना स्वर भेद माने गले का स्वर बदल जाना बेपथु माने का बैवर्ण माने चेहरे का रंग बदल जाना पीला पड़ जाना या लाल पड़ जाना या प्रसन्न हो जाना कभी लाल कभी पीला चेहरे का रंग बदलना अश्रु माने आंसू स्पष्टी है और प्रदय का मतलब है मूर्छा ये आठ सात्विक भाव अन्य लोगों में ये सात्विक भाव क्रम क्रम करके उत्पन्न होते हैं जो महापुरुष हैं उनमें कभी कभी दो तीन चार सात्विक भाव भी एक साथ प्राप्त हो जाते हैं पर सात्विक भाव एक साथ प्राप्त होते हैं यह केवल राधानी में ही संभव है श्रीमद् महाप्रभु में ही संभव है कहीं दूसरी जगह संभव नहीं है ये सात्विक भाव कहीं बाह्य लक्षणों की अपेक्षा अंतर लक्षण जो है उनके अपेक्षा जल्दी सामने प्रकट हो जाते हैं कभी कभी छाया और प्रतिबंध के रूप में संसारी जनों में भी और ज्ञानी जनों में भी ये सात्विक भाव कहीं प्रकट होते हैं परंतु जिनके हृदय में भगवत भक्ति का अंग आ गया है वे उनमें ये सात्विक भाव स्वाभाविक रूप में कहीं एक एक करके एक दो तीन करके ये भाव प्रकट होते रहते हैं और भाव जब उत्पन्न होता है श्रद्धा साधु संघ भजन क्रियावृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव आठवीं जो भूमिका है उस आठवीं भूमिका में भाव की भूमिका में जब भाव का अंकुर उत्पन्न होता है तब शांति अव्य विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदाचि आसक्ति स्थक गुणाक्षा ने प्रीति स्थग बसत स्थले इत्यादि जाते रत्यंकुर जाने रति का जब अंकुर मात्र उत्पन्न होता है तब इतने अनुभाव प्रकट हो जाते हैं माने अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है अभी रति की स्थिति या भाव की स्थिति है भाव के बाद में प्रेम उत्पन्न होगा शुद्ध सत्विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचि निश्चित मासन सौ भाव उच्चतेमत्वा ये स्थिति नहीं आई है परंतु भाव की स्थिति में भी इतने सारे अनुभव उत्पन्न हो जाते हैं शांति का तात्पर्य है कोई अपमान कर रहा है तब भी सहन कर रहे हैं शांति क्षोभ से रहित होकर के विराजमान होना कोई कितना भी कष्ट है श्री श्रीवास पंडित उनके पुत्र अंतर्धान हो गए हैं परंतु महाप्रभु यदि नृत्य कर रहे हैं श्रीवास आगन में तो श्री श्रीवास पंडित अपने परिवार के जितने भी जन हैं उनसे कह रहे हैं कोई चू नहीं करेगा रोएगा नहीं महाप्रभु के भाव में अंतर नहीं पड़ जाता, इतना शांति, एक आदर्श वो तो महाप्रभु को महाप्रभु तो सर्वज्ञ इसलिए उनको स्वयं ही स्फूर्ति हो गई कि नहीं घर में कुछ असामान्य है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसलिए वे स्वयं ही फिर जब पूछे तब कहीं बताया जाए यह है शांति। था चित्र के तो राजा की क्या दशा हुई क्षांति नहीं है तो कैसे बिलाप करें कैसे रो रहे तो क्षांति यदि प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाए तब शांति की स्थिति आएगी दुख को सहन करना अव्यर्थ कालत्व एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए ये रति अंकुर का एक गुण है शांति अव्यल विरक्ति मन भोगों से वैराग्य मान शून्यता अभिमान न होना परम गुणशाली होते हुए भी अपने आप को दीन करके ही मानना तो चेन में उसको संकेतित कराई महाप्रभु आशा बंद ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे एक ने एक दिन समुद्र उत्कंठ हाय कब कृपा मिलेगी नाम गाने सदा रुचि नाम गान में अत्यंत रुचि आसक्ति स्थल गुणाक्षा ने श्री कृष्ण के गुणों का गायन करने में अत्यंत आसक्ति प्रीति स्थगक स्थले श्री श्याम सुंदर की जितनी भी लीला स्थली हैं उनके उनके साथ में प्रीति वैष्णवों के साथ में प्रीति धाम के साथ में प्रीति नाम के साथ में प्रीति और लीला के साथ में प्रीति ये पंच पांच जो स्वरूप हैं उन पांच स्वरूप उनके साथ में प्रीति श्री विग्रह में प्रीति श्रीमद भागवत में प्रीति श्री नाम में प्रीति वैष्णव में प्रीति और धाम में प्रीति ये भगवत पांच स्वरूप जो हैं उन पांचों स्वरूपों में प्रीति सले इत्यादि उन भाव्यु जाते रत्यंकुर जने तो भावांकुर जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया उसमें ये सारे अनुभव अवश्य ही प्रकट हो जाते हैं जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों से अनासक्ति साधक के हृदय में अपने आप उत्पन्न हो जाती है और इस अनाशक्ति को प्राप्त करके इनम गुधारा निरंतर निरंतर अश्वधारा जो है वो अश्वधारा वहां प्रकट हो रही है वदनम गदगद मुख जो है वो गदगद होकर के विराजमान है और पुल कई निचित रोमांस से युक्त होकर के वहां चित्त जो है वो विराजमान हो रहा है ऐसे प्रेम धन के बिना ये जो जीवन है वो जीवन सर्वदा सर्वदा व्यर्थ होकर के ही विराजमान है और इसी स्थिति में आगे कहते हैं कि शिव महाप्रभु आगे कह रहे हैं कि निमिषण चक्षुषा प्रावृषातम शून्ययितम जगत सर्वम श्री कृष्ण ग्रहण अगला जो श्लोक है सातवां श्लोक उसमें कह रहे हैं युगायतम निमिषण एक पलक का गिरना भी जहां युगायत हो जाए युग जैसा हो जाए ये महाभाव का एक सही लक्षण है कि निमेशा सता आसन्न जनता हृद विलोडनम कल्प क्षणत्व खिन्नत्व ते प्यार्थ संकया मोहादि अभावे आत्मादे सर्विस तथा इत्यादि श्री महाभाव के कुछ लक्षणों को ही यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं कि व्याकुलता में श्री राधानी कह रही हैं कब वो स्थिति होगी कि श्री कृष्ण विराह में मुझ में मेरी आज दशा यह हो रही है तो उसमें महाभाव के जो लक्षण है वो श्री प्रिया जी शाम सुंदर से नूपण कर रही हैं प्यारे के पास में नूपन क्यों प्रेम का एक स्वभाव है कि प्रेमी जब अपना रोना धोना गाता है और रोना धोने को जब अपने प्रेमास्पद के पास में पहुंचाता है तो प्रेमास्पद ये बात जानकर के मेरा प्रेमी मेरे व्योग में व्याकुल है यदि किंचित मात्र भी दुखी हो जाता है तो प्रेमी को बड़ा संतोष मिलता है कि जैसे मैं उसके व्याकुल में किंचित व्याकुल है ये एक प्रेम का सहज मनोविज्ञान है और इसी मनोविज्ञान के अनुसार प्रेमी अपने दुखड़े को सदा रोता है अपने दुखड़े को वह प्रिय के पास में पहुंचाने का प्रयास करता है आवेश में अपने आप उसके मुख से अपनी जो दशा है अपनी दशा को प्यारे तक पहुंचाने की प्रवृत्ति सहज में प्राप्त होती है कि युगायतम निवेशों जहां पलक का जो गिरना है वही युगायित तो हो जाए एक युग सजी का व्यतीत हो जाए जैसे मकर कुंडल चारु करणों नराश्च मुदिता कुपिता कुमे श्री श्याम की अपूर्व सुंदर शोभा है आवनी लीला में श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट रहे हैं आगे गाय पाछे गाय इत उस गाय गोविंद को गायब में रहोई भावे आप पधार रहे हैं और उस समय जैसे आनंद मकर कुंडल चारुकर्णों श्री श्याम सुंदर के मुख का जिस दर्शन कर रही हैं दर्शन करके अपूर् से आनंदित हो रही हैं सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैंज कपूल सुभगम सुविलास आश्रम मुस्कान राजमान हो रही है कहीं एक दिन आनंद होता होगा कहीं दो दिन आनंद होते होंगे हमारे ब्रिज नित्योत्सव नित्य उत्सव ठाकुर का गए, गाय करके संध्या के समय आवनी लीला में आना यह नित्य ही उत्सव रूप होकर के विराजमान या एक दिन का उत्सव नहीं है नित्योत्सव नित्य उत्सव है उसको दृगभिक नयनो के द्वारा श्री प्रिया निरंतर, निरंतर पान कर रही हैं नारियो सब नर नारी मुदित हैं सामान्य किया नारी और नर मुदित हैं फिर दोबारा जो चकार दिया कुपिता निमेश्च ये पुनः जो चकार दिया वो पुनः चकार महाभावती श्री प्रियागण श्री राधायणी उन्हीं की महिमा को दिखाने के लिए दिया कि तो केवल मुदित हो रहे हैं नर नारी ये चकार के द्वारा दिखा रहे हैं विशेष रूप से जो श्री महाभवती ग्रह हैं वे अत्यंत अत्यंत कुपित हो रही हैं और यदि कृष्ण दर्शन करते हुए पलक भी आ जाए तो विधाता को गाली देती है कि अरे विधाता तुझे सृष्टि करना नहीं आया हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे इतने बड़े शरीर में तूने दो तो नेत्र दिए और उसके ऊपर भी पलक चिपका दी अरे निमि हमारे नेत्रों के ऊपर तू मत बैठ तू दूर रह दूर रह तो कपिता निमेश चौ निमिष पात उसके ऊपर भी क्रोध करती हैं यह चकार के द्वारा भिन्न उपक्रम में ये चकार को दिया गया कि अन्य लोग तो केवल मुदित मात्र हैं बासल्यवती जो गोपिकागण हैं जितनी भी गांव की अन्य गोपी गण हैं वे मोहित हो रही हैं परंतु जो महाभारती गोपीका गण हैं वे कुपिता निमेश्च या कृष्ण दर्शन करते हुए पलक भी आते हैं उसके ऊपर भी क्रोध करते येक्षण दिशिश पक्ष्मतम शपंती जिस पक्ष माने विधाता ने नेत्रों के ऊपर पलक बनाए उस विधाता को शाप देती हैं विधाता को गाली देती हैं क्या अरे विधाता तुझ पर सृष्टि करना नहीं आए तो ये प्रेम की स्थिति है तो महाभाव का लक्षण ही एक अनुभावी वर्णन किया और उसी अनुभाव को श्री जी व्याकुल होकर के व्याकुलता में जब संयम सह, नहीं रहता है उस समय अपनी व्याकुलता कहीं बाहर प्रकट हो जाती है जब श्वास लेने मात्र की भी जगह प्राणों को भीतर रखने की जगह नहीं रहती है उस समय वह व्याकुलता कहीं शब्दों के माध्यम से बाहर प्रकट हो जाती है तो महाभाव का एक लक्षण है कि निमेशा सहता पाते जो है उसकी भी असहता उसको सहन नहीं कर पाती आसन में जनता हृदयम यह महाभव का लक्षण है कि पास में जितने भी जन हैं वे सब उनकी व्याकुलता को देख करके व्याकुल हो जाएं और अपनी व्याकुलता का सर्वत्र दर्शन करना और उनकी व्याकुलता को देख करके सब विमोहित हो जाएं यह सहज महाभाव का लक्षण है भक्त मात्र का एक लक्षण है कि सर्वभूतेश्वी पश्चिद भगवत भाव महात्मा अपने भाव को वह सर्वत्र व्याप्त देखता है तो यह तो होगी कल्पना जैसे समुद्र में उद्वेल आ रहा है और कह रहे हैं, अरे समुद्र तू हमारी तरह कृष्ण का प्रेमी होगा इसीलिए तू निरंतर निरंतर तुझ में लहर उठ रही है कहीं पर्वत को देख करके कह रहे हैं कि अरे पर्वत जरूर तूने कृष्ण का दर्शन कर लिया होगा प्यारे का दर्शन कर लिया होगा इसलिए तू हमारी तरह ही जय हो गया है अरे कुर्री तू बिलाप कर रही है जैसे हम निरंतर निरंतर बिलाप करती हैं ऐसे तू भी बिलाप कर रही है कुर्रे बिलप सत्वम बीत निद्रा न तू सो नहीं रही है रात्रि में बिलाप कर रही है अरे हंस तेरा स्वागत है श्याम सुंदर का कोई समाचार लेकर के आया है क्या तो अपने भाव को पूरी परवेश में देखना पूरे पैनोरमा में अपने भाव को देखना परिवेश में अपने भाव को देखना यह महाभाव का एक सहेज स्वभाव है यह प्रेम का एक सहज स्वभाव है परंतु तो महाभाव का स्वभाव यह है कि केवल देखती ही नहीं है बल्कि इनके प्रभाव से सब व्याकुल हो जाते हैं वहां पर अपनी कल्पना का आरोप किया गया है महाबाप की पूर्व दशा में पर, तो यहां पर यथार्थ परिवप्रिया जी के व्याकुलता को देख करके पूरी ब्रज की जितनी भी कण कण है वह सब की सब कहीं दूत बन करके शिवप्रिया जी की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है कभी पदार्क दूत के माध्यम से श्याम के जो चरण हैं, उन चरणों को दूध बनाकर के भेजने लगती हैं, कभी पवन दूध के माध्यम से पवन को दूध बनाकर के भेजने लगती हैं, कभी शिव वृंदावन की भूमि ही दूध बन जाती है और दूती बन जाती है और वह किसी हरिणी को शिवप्रिया जी के पास में भेज देती है गोपियों के पास में भेज देती है और वो हरिणी श्री श्याम सुंदर का शिवप्रिया जिस नुकुंज में विराजमान है उनका संकेत करती हुई विराजमान होती है अपीर्ण पत्नी गात्रे, वहा। वे अच्छुत कहा हैं वास्तव में सब रूप गुण माधुरी इनमें तनिक भी न्यून नहीं है कहीं भी उनमें कोई कमी नहीं है इसलिए वे ही अच्छुत होकर के विराजमान अचुत शब्द की इतनी सुंदर वैष्णव आचार्यों ने व्याख्या की कि जहां श्री प्रिया से कभी भी अलग नहीं है निरंतर निरंतर सारे गुण उनमें से कहीं भी च्युति नहीं है कमी नहीं है वे अच्छुत जो निरंतर नित्य विहार करते हुए विराजमान है तो ऐसे वे अच्छुत तूने जरूर देखे होंगे वे कहा है हमको बता दे और उस समय वो हरणी सेवा करने के लिए विराजमान होती है तो शांति अभ्यकाल नहीं निमेशा सहता आसन्न जनता हृदय लोडन कर्ण कर्ण भी व्याकुल हो जाए ये महाभाव का एक लक्षण है एक-एक क्षण कल्प, एक एक कल्प सजी का व्यतीत हो गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षण युग शतमे वो यान बिना भवत एक एक क्षण युग शत सजी का व्यतीत हुआ इन ब्रज गोपी तो क्षण युग शो एक क्षण युग शनि का व्यतीत हो जाए ऐसा ये प्रेम का स्वभाव है तो कल्पक क्षणत्व खिन्न तत्सक्षेपी आर्थ संकया श्री श्यामचंद्र वन में सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक खेल रहे हैं श्यामचंद्र कोई कष्ट थोड़ी है वहां पर खूब आनंद हो रहा है जल के कर रहे हैं सखाओ के साथ में खूब कुद्दाम मच रहे हैं ऊधम बच रहा है वहां पे तो खूब आनंद हो रहा है परंतु ये सूखी जा रही है जबरदस्ती हायत गीता शनि प्रिय दधीम शेषु तेनाटवी मट से तेरे चरण कितने कोमल है हाय ऊधम में सखाओं के साथ में खेलने में ऊधम मचाने में कुदाम करने में कहीं कोई कांटा तुम्हारे पैर में लग हो तो कैसी होगी सुखी जा रही है और इनकी बुद्धि आज अत्यंत अत्यंत भ्रमित हो जाती है मन विचार करती है बोले अरे काय को श्री श्यामचुंदर काटे में जाएंगे फिर विचार करते हैं भ्रमतिथि के क्या, हो रहेगा, क्या? खेलने में गैयाओं की रक्षा करने में दौड़ने में कोई ये थोड़ी है, को है वे पगडंडी पगडंडी पे चलेंगे गाय कोई पगडंडी पगडंडी थोड़ी चलती हैं वे तो पगडंडी से अलग भी चली जाती हैं इससे भरमती थी फिर मन में विचार कर रही हैं बोले अरे श्याम सुंदर तो चक्षुष्मान हैं उनको क्या परेशानी है तो कह रही है ना आवेश में श्याम को कौन सा पथ है कौन सा कुपथ है इसका विचार थोड़ी रहेगा फिर मन में विचार करती हैं कि अरे श्री वृंदावन की भूमि तो सना अनुकूल होकर के विराजमान है प्यारे जहां जहां भी चरण रखते होंगे वहां वहां पर श्री गोवर्धन अपनी जोवा प्रकट कर देते होंगे श्री वृंदावन की भूमि वहां वहां पर स्थल कमलों को प्रकट कर देती होगी वृंदावन की भूमि कोमल हो जाती होगी वो ठीक है देखती है और जिस समय तुरंत ही शिव वृंदावन की रज में हाथ लगाती है विचार करती हैं अरे सखी प्यारे के चरणों की तुलना में तो ये रज बड़ी कठोर है तो भ्रमत थी शिवप्रिया जी की बुद्धि भ्रमित हो जाती भ्रमित फिर मन में विचार करती हैं बोले अरे यदि चरणों में कष्ट होता होगा होता हो, होगा हुआ होगा तो कभी ना कभी तो श्री श्याम सुंदर को पीड़ा हुई होगी उनके चेहरे पर दिखनी चाहिए थी परंतु तो उनके चेहरे पर तो पीड़ा नहीं दिखती है जरूर शाम सुंदर के चरण कठोर हो गए होंगे चरण क्यों कठोर होंगे मन में विचार करती है जरूर ये चरण जो कठोर हुए हैं इसमें भी हम दोषी हैं क्योंकि संघ के द्वारा ही गुण दोष उत्पन्न होते हैं हमारे कठोर वृक्षोजों के स्पर्श के कारण जरूर श्याम सुंदर के चरण कठोर हो गए होंगे इसलिए वृंदावन की कठोर भूमि में भी विचरण करते हुए वे चरण दुख नहीं मान रहे हैं की कितनी तरह से व्याख्या हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है निर्णय नहीं कर पाती है जरूर क्योंकि संसर्ग जा दोष गुण भवंती जो दोष गुण है वे संसर्ग के द्वारा प्राप्त होते हैं हमारे वक्षोजों के कठोर कथो, कठोरता का संसर्ग प्राप्त करके ही श्याम सुंदर में कहीं कठोरता आ गई होगी ऐसा विचार करती हैं तो शांति जहां पर निमेशा सहता आसन जनता कल्प क्षण खिंद तत्सौक्षेपी आर्थ्य संया श्याम सुंदर तत्सौक्षेपी श्याम सुंदर सुख में है उनकी आरती शंकया उनके आरती की आशंका करके शिवप्रिया जी खिन्न खिन हो जाती ये सारे अनुभव विराजमान सब गोपियों में और इनमें शिवप्रिया के अनुभव का तो कहना ही क्या श्री स्वामी जी में दो विशेष रूप से अनुभव प्राप्त होते हैं महाभाव के ये सारे लक्षण तो हैं ही परंतु शिवप्रिया में दो विशेष अनुभाव प्राप्त होते हैं पहला अनुभाव तो है कि यदि किसी में कृष्ण संपर्क का छाया मात्र देखती है तो उसके प्रति आदर और दूसरा परम भाग्यशाली हो करके भी अपने प्रति अनादर की भावना यह एक दूसरे के प्रति आदर अपने प्रति अनादर और दूसरा है कि तिरक योनि में भी जन्म ग्रहण करने की इच्छा ये महाभाव के श्री मादनाक्ष महाभाव के विशेष रूप से ये दो गुण वहां प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे अद्भुत गुण जहां विराजमान है यदि कभी श्री श्याम सुंदर बलदाव जी के सामने सुबल को गले से लगा लें सुबल का आलिंगन कर ले तो श्री प्रिया कहती हैं आह सुबल तुमने किस तपोवन में जाकर के तप किया कौन से मंत्र का जप किया जो गुरजनों के आगे भी श्री शाम श्याम सुंदर तुमको अपने कंठ से लगाते हैं हा हमारे ऐसे सौभाग्य कहा हम तो गुरजनों के आगे कृष्ण नाम भी उच्चारण नहीं कर पाती ये महा का एक लक्षण है कि परम भाग्यशाली है परंतु तो अपने आप को कहीं अधूरा समझना और जिसको तनिक सा कृष्ण का संपर्क प्राप्त हुआ है उसके प्रति आदर करना और दूसरा तिरियोनी में भी जन्म ग्रहण करना यदि किसी भोरे को शाम सुंदर की माला के ऊपर भ्रमण करते हुए देखें तो भ्रमणी हो करके अरे विधाता मुझे जन्म दे यह प्रार्थना करने लगती हैं और अपने भाव को छपाने का प्रयास करती है युगायतम निमिषण चक्षषा प्राभायतम श्रीप्रिया में वो सात्विक भाव प्राप्त हैं जिन सात्विक भावों में जैसे सात्विक भाव सुदीप्त हो करके वहां विराजमान हैं धूमायित सात्विक भाव नहीं हैं ये ज्वल सात्विक भाव नहीं है ये सुदीप्त सात्विक भाव श्रीप्रिया में विराजमान धूमायित का मतलब है कि जैसे कहीं घास सूखी घास है अब उसमें लो नहीं उठेगी धुआं धुआं उठेगा कहीं चिन्ही लगाई आध जली हुई है आधी घास के नारा जो है वो तो वो धुआं ज्यादा देगा जब तक लो नहीं है तब तक धुआं बंद नहीं होगा उसका नाम है धुआ जल का मतलब है कोई जल रहा है परंतु दीप्त और सुदीप्त होकर के जो भाव हैं वे शिवप्रिया जी में तो सुदीप्त भावों का यहां वर्णन तो चार प्रकार के भाव हो गए धूमाल ज्वलित दीप्त और सुदीप्त यहां पर जिन सात्विक भावों का वर्णन किया जा रहा है वो सुदीप्त सात्विक भाव श्रीप्रिया में अपूर्ण रूप से विराजमान है तो युगायतम निमिषण जहां पर एक एक युग भी एक एक निमिष पलक का जो गणना है वह निमिष भी युगायते तो त्रुटि जो है माने एक क्षण का छब्बीसोवा भाग उसको कहते हैं त्रुटि एक क्षण का चतुर्थस्क में जहां काल की गणना की गई वहां पर किया गया कि एक क्षण का छब्बीस सोवा भाग उसका नाम है त्रुटि वो भी त्रुटि युगाये कृष्ण वियोग में इन प्रियाओं को युग जैसा व्यतीत होता है तो युग आयतम निमिष यहां पर त्रुटी के लिए ही प्रयुक्त किया गया है तो और नेत्र जो है उनसे जैसे वर्षा निरंतर निरंतर हो रही है और शून्य आयतम जगत सर्वम श्री कृष्ण के बिना संपूर्ण जगत शून्य जैसा दिखता है सारे भोग होने पर भी उपस्थित होने पर भी किसी भोग की ओर तनिक भी रुचि नहीं है और त्र्यक योनि में भी शिवप्रिया जन्म ग्रहण करना चाहती हैं आकाश में मेघ को देख करके कह रही हैं कि अरे विधाता हमें दो पंख दे देता और अपने केशों को ही खोल करके पंख बन करके जैसे हिलाना शुरू कर देती हैं कि मैं उल करके प्यारे के कंठ को ग्रहण कर ऐसी जहां भावना विराजमान तो श्री गोविंद ग्रहण में गोविंद के ब्रह्म में मेरी ये दशा हो रही है प्यारे यदि तूने देर की दर्शन नहीं दिए तो फिर आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकती हूं यदि तुझे मेरी रक्षा करनी है तो जल्दी से आ हम तो वृंदावन की रज में अपने आप को मिला करके तेरे चरणों का स्पर्श कहीं ना कहीं प्राप्त कर ही लेंगी परंतु तो यदि हमने अपने इस देह को समर्पित कर दिया वृंदावन के रज में हम मिलकर के विराजमान हो गई तू जब जब भी चरण रखेगा उस समय तुझे तो हमारे कुछों का स्पर्श प्राप्त होगा परंतु तो हमको साक्षात न दे करके तू व्याकुल होगा हा अपने देह का त्याग करके भी हम तुझे सुख नहीं दे पाएंगे देह का समर्पण करके भी इतना परित्याग करके भी ये तुझे सुख नहीं दे पाई तो फिर देहत्याग करने का क्या लाभ इसलिए हम जीवित ही रहना चाहते कि तेरी आगे सेवा कर सके इस भाव को धारण करके शिप्रिया गोविंद विराम्य में, में नोचे दागयुक्त देहा ध्यान पदे पदवीन सखेते। बोल प्यारे यदि ने हमको दर्शन नहीं दिया, नोचेत ये तू हमसे रूठा हुआ है तो विग्न उपयुक्त देहा हम तुरंत ही विरह की अग्नि में अपने देह को उपयुक्त समर्पित कर देंगी संकल्प पूर्वक विनियोग पूर्वक हम अपने देह को यह कहते हुए समर्पित कर देंगी कि भो कृष्ण विराग्न है वह अस्मद देहांत सदैव जो असमान तथा स्थापय ये यत सरणेप कुछ परिचय है समर्पित कर देंगे कि हे कृष्ण नहीं हम अपने देह को श्री कृष्ण मिलन कामना में आज तुझे समर्पित कर रही हैं इस समर्पण इस आहूति के द्वारा हमको शिव वृंदावन की रज में इस प्रकार मिलाकर के तू इसे कर दे कि प्यारे जहां जहां भी चरण निक्षेप करें वहां हमारे वक्षोजों का परिचय ही प्यारे को प्राप्त हो परंतु हाय उस समय हमारे अंग का स्पर्श प्राप्त करके तुझे अंग स्पर्श के अनुभव की तो प्राप्ति होगी परंतु हमको साक्षात नहीं देखेगा तो तू व्या रहेगा प्यारे ऐसा काम क्यों कहता करता है जिससे हम अपने पुराणों का त्याग करें और फिर भी तुझे परिपूर्ण रूप से सुख नहीं मिले क्यों ऐसा काम करता है कि को नौते और जने आए ये कहा की बात इसलिए हमारा नुकसान हो और तेरा कोई लाभ नहीं हो ऐसा काम क्यों करता है इसलिए प्यारे जल्दी से अपने मुख का हमको दर्शन करा दे हमको दर्शन करा दे इसके बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है तो गोविंद ग्रहण में और गोविंद शब्द ये अपने आप में निकुंज में अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत रसपूर्ण होकर के विराइमा श्री स्वामी के सर्वेंद्रियों को रक्षक रूप में भोक्ता रूप में जो प्राप्त किए हुए हैं उनका नाम है गोविंद बुलवृंदावन बिहारी लाल की गायों की रक्षा करने वाला ये नहीं मुख्य रूप से इसका जो रस में जो अर्थ है रस रसको ने जो निकुंज में जो अर्थ किया वो गोविंद का अर्थ यही किया कि प्रिया की संपूर्ण इंद्रियों को जो भोक्ता रूप में जो रसप्रम रूप में प्राप्त करे गह रक्षकत्व नो भोक्त विन्दति स गोविंद उसका नाम ही गोविंद है तो गोविंद विन उन गोविंद के विरह में मुझे ये अपूर्व सुख की प्राप्ति हो, हो रही है कल ऐसा अपूर्व सुख मुझे प्राप्त होगा और इसी कर्म को समेकित करते हुए कंसोलिडेट करते हुए आगे कह रहे हैं अंत में श्रीमंद महाप्रभु महाभाव दशा में स्थित होकर के कह रहे हैं कि कहा तो श्री स्वामी में मदियताभाव विराजमान है प्यारे तू मेरा है और इस मदियत अभाव में श्री प्यारी का जो भाव है वो भाव है कि मैं मधुस्नेहा हूं और मधु का जो स्वभाव है द्रव्य शास्त्र में वह उष्ण प्रकृति है और स्वयं मीठा है इसलिए श्री में सहज ही बामता भी है मानवी श्री राधा रानी में विराजमान है और साथ के साथ में लीलाओं में लीला प्रकट करने की जो प्रवृत्ति है वो भी श्री राधा रानी में सहज रूप से प्राप्त है तो मधुस्नेह की एक विशेषता है कि मधुस्नेह में एक लीला में दूसरी लीला में श्याम सुंदर को प्रवृत्त कराने की प्रवृत्ति भी प्राप्त है और मधुस्नेह में सहज बामता भी प्राप्त है तो सही मानता है शुक्रिया में मिलन की स्थिति होती है तब तो यह मधुस्नेह रहता है पांत जब बिरह की स्थिति होती है तो मधुस्नेह भी घृतस्नेह में परिणत हो जाता है घी की जो प्रवृत्ति है वो शीतल है और घी अपने आप में सुस्वादु नहीं है माखन में मिश्री मिला करके वो ज्यादा मीठा लगता है सुस्वादु होता है इसी श्याम सुंदर जब श्री चंदावली जी को रस्म प्रवृत्त करते हैं तो चंदावली प्रवृत्त होती है। हो जाती है। को कराती हैं राधारानी तो चंदावली जी स्वयं प्रवृत्त नहीं होती हैं श्याम सुंदर जब उनको प्रवृत्त कराते हैं तब वे रस्म प्रवृत्त होती है चंदावली जी का जो प्रेम है वह है त्वीयता तो भाव राधानी का प्रेम है मदीयता भाव प्यारे तू मेरा है यह भाव है श्री में चंद्रावली जी में है प्यारे मैं तेरी हूं यह भाव श्री चंद्रावली जी में परंतु जब बत्पन्न होता है उस समय मदीयता भाव त्वरीयता तो में ही परिणत नहीं होता है त्वरीयता तो भाव के भी लाले पड़ जाते हैं और वहां पर एकमात्र दैन्य भाव प्रकट होता है कि हानाथ रिष्ट महाभज दास आसी हूं तेरी प्रिया बनकर के समकक्ष बनकर के भी मैं तेरी सेवा नहीं करना चाहती हूँ मैं तेरी दासी बनकर के ही तेरी एकमात्र सेवा करना चाहती हूं यह दास भाव अत्यंत अत्यंत दीनता का भाव प्रकट हो जाता है और इस दीनता के भाव में तत्सुखी भाव विशेष रूप से प्रकट हो जाता है कि मैं जो मान करती हूँ वह भी तेरे सुख के लिए करती हूँ जो कुछ भी किया जा रहा है वह तेरे सुख के लिए ही किया जा रहा है और उसी तत्सुखी भाव को अंतिम श्लोक में श्रीमद महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम पे नष्टमा अदर्शना मर्महताम करोत् यथा तथा विद माण नातस्तु सापरा प्यारे जैसे तुझे रखना हो वैसे रख ले ये तत्सुख सुख स्वभाव प्रकट हो गया कहा तो प्यारे को स्वयं मिलन की स्थिति में चलाती है और में ये कह रही है कि आश्लेवा पादमाम तू चाहे तो मुझे अपने हृदय से लगा जो महावैभव है महावैभव का तात्पर्य परम उसको रसिक, में श्री महावाणी जी में महावैभव को परम वैभव प्रदान करना माने श्री प्रियालाल उन दोनों का परस्पर मिलना तो जो महावै है तो वो मुझे प्रदान कर आश्वर्य सेवा और चाहे पादमाम यदि मुझे मुझसे तू पसंद नहीं है मुझे अपनाना नहीं चाहता है तो मुझे चरणों में भले तू कुचल दे तुझे इतने में सुख मिलता हो तो इसके लिए भी मैं तैयार हूं जैसे तू चाहे मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है तो मैं धन्य यदि मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है मुझे निरादर करता है पंत निरादर करते हुए यदि तू ही मुझे दंड देता है तो पादरता प्रनष्टमाम मुझे चरणों में डाल करके भले कुचल दे तब भी मुझे कोई दुख की प्राप्ति नहीं है आदर्श नाम मर्म हताम करो तुबा प्यारे रूठ करके मैं तुम्हें दर्शन नहीं देता हूं ऐसा कह करके मुझे मर्म हत करता रहे चाहे छुप छुप करके मेरी पीड़ा को देखते रहना तुझे यदि इतने में भी सुख मिलता है तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार तेरे सुख को प्राप्त प्रदान करने के लिए मैं सर्वदा सर्वदा तैयार यथा तथावा विधा तू जैसे चाहे वैसे मेरे साथ में व्यवहार कर परंतु मत प्राणनाथ तो ना पड़ा मेरा जो प्राणनाथ है वह तू ही है और कोई नहीं है युवायतम निमिष कहकर के यहां कह रहे हैं कि कृष्ण उदासीन हईल करिते परीक्षण मानो श्री राधारानी के प्रेम को सामने प्रकट कराने के लिए जान बुझ करके श्री कृष्ण उदासीनता जैसा दिखा रहे हैं ये प्रेमी का स्वभाव है श्याम सुंदर का स्वभाव है कि वे भक्त के हृदय के भाव को कहीं प्रकट कराना चाहते हैं श्याम सुंदर मन में विचार करते हैं कि श्री प्रिया सर्वदा सर्वदा नेति नैति वचन का ही उच्चारण करती हैं परंतु प्रिया के हृदय के भाव को प्रकट कराने के लिए यदि मैं वामता धारण कर लूं कुछ देर के लिए यदि मैं प्रिया को दर्शन नहीं दूं तो प्रिया की क्या दशा होगी इसका दर्शन करने की श्यामसुंदर के हृदय में बड़ी उत्कंठा रहती है ये प्रेमी का एक स्वभाव है कि वह यह पहचानना चाहता है श्याम सुंदर का स्वभाव है वे पहचानना चाहते हैं कि मेरे वियोग में प्रेमी के हृदय की क्या दशा है प्रेमी यू तो दिखाएगा नहीं क्योंकि प्रिया सर्वदा नेति नेति वचन का ही उच्चारण करती हैं परंतु यदि मैंने प्रियाओं को बिर प्रदान किया तो इनकी जो व्याकुलता है उस व्याकुलता को मैं कर सकूंगा और मिलन की जो साक्षात प्रार्थना है जो साक्षात प्रार्थना सामान्य स्थिति में कभी भी श्री नायिकाओं के मुख से प्रकट नहीं होती है प्रियाओं के मुख से प्रकट नहीं होती है यदि मैं बिरह प्राप्त करूंगा विरह प्रदान करता हूं तो विरह में ये अपने मुख से साक्षात मिलन की प्रार्थना करने लगेंगी और मिलन की प्रार्थना को अक्षर सह, शब्द सह, श्रवण करने के लिए श्री श्याम सुंदर के हृदय में अत्यंत अत्यंत उत्कंठा है इसलिए श्री श्याम सुंदर कहीं जब छिप जाते हैं उसको प्रकट नहीं करते हैं तो श्री प्रिया जब श्वास लेना भी उनके लिए दुर्लभ हो जाता है प्यारे की अनुकूलता न पाकर के और की तथा कथित प्रतिकूलता का, का दर्शन करके जब श्वास लेना भी प्रिया के लिए व्याकुल हो जाता है उस समय श्री प्रिया अपने हृदय के तत्सुखी भाव को श्री गोपी गीत में प्रकट कर देती हैं यद ते सुर चरणाम गुरह संदेश उन्नीस श्लोकों में अठारह श्लोक गोपी गीत के ऐसे हैं जिनमें उन अठारे श्लोकों में सब में यह लगता है जैसे कृष्ण से मिलने की गरज इन गोपियों को है मानव काम के आवरण में यह प्रेम रूपी महा रस सामग्री को प्रस्तुत कर रही है परंतु तो उन्नीसवें श्लोक में श्री प्रियाओं का जो वास्तविक तत्सु की भाव है वो तत्व की भाव प्रकट हो जाता है अब काम का जो आवरण है वो काम का आवरण दूर हो जाता है श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया जैसे हमारे घर में कोई मित्र आए हमको ये पता है कि ये जो मित्र है इसको अमुक सामग्री ज्यादा प्रिय है इसको कचौड़ी ज्यादा प्रिय है अब यदि उस समय यह कहा जाए कि हमारे मित्र आए हैं और इनकी फेवरेट डिश है कचौड़ी इनके लिए कचौड़ी बनाओ तो मित्र कहेगा ना ना ना भैया मेरा पेट भरा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी बिल्कुल भूख नहीं है बिल्कुल बनाने के हैरान होने की जरूरत नहीं है मित्र तुरंत मना कर देगा उस समय क्या कहा जाएगा बोले अपना नाम लेकर के कहा जाएगा पत्नी से कि अजय बहुत दिन हो गए ये कचौड़ी ये रोज एक ही एक सी एक सी क्या रसोई बना करके रख देती हो आज तो मेरी इच्छा कचौड़ी खाने की है तथो तक तो तो मेरी इच्छा नहीं है चाह रहे हैं कि प्रिय मित्र की प्रिय वस्तु को मित्र को खिलाना है परंतु जैसे अपना नाम लेकर के मित्र की प्रिय वस्तु को मित्र को खिलाया जाता है ऐसे ही श्री प्रिया जी अपना नाम लेकर के कहती है कि प्यारे अगर प्यायस अपनी से आप अपनी मुझे अपना नाम दे रही हैं जबकि तत्त्वता सेवा करना चाह रही है, कह रही है फान फान कर कर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है प्यारे अपने चरणों को मेरे वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दे कह रही है प्यारे अपना जो परम सुंदर कमल सरी का मुख है उसका देखने के लिए ये आंखें व्याकुल हो रही हैं हमको अपना मुख दर्शन करा जिस समय तू गाय चराने के लिए जाता है उस समय कल कांत हमारा मंदिर हमारे साथ में झगड़ा करके तेरे पीछे पीछे चला जाता है कल लाती तो कल तस्य भाव कलताम माने हमारे साथ में झगड़ा करते हुए कांत हमारा मन तेरे पीछे पीछे चला जाता है कहता है अली गोपियों श्याम सुंदर गैया चढ़ाने के लिए जा रहे हैं देख नहीं हाँ श्याम सुंदर का काम है रोज गैया चढ़ाने जाएंगे बोले अरे निर्बुद्धि गोपिकाओ तुमको जरा भी होश नहीं है श्याम सुंदर के चरणों में कहीं कांटे कंकल लग गए तो हम कहते हैं कि अरे प्रेमान्ध मन को श्याम सुंदर काटे कंकर में जाएंगे वे तो सीधे सीधे जो पगडंडी है उस पगडंडी के पास में जाएंगे क्या हमारा मन कहता है कि प्रेम गंध शून्य तुमको जरा भी होश नहीं है आवेश में क्या श्याम सुंदर को यह होश रहेगा क्या कि कहा चरण रखने चाहिए कहाँ चरण नहीं रखने चाहिए हम नृत्य होकर के कहती है कि अरे मन तू बड़ा बुद्धिमान है तू जो कुछ कह रहा है वो सत्य है परंतु तो हम ग्रहणी हो करके कैसे श्याम सुंदर के साथ में जा सकती हैं हम गोप जाति का विधाता ने विधान ही ऐसा किया है कि उसका धन भी बाहर रहता है और धनी भी बाहर रहता है हमारा धन भी बाहर रहता है धन भी और धनी भी बाहर रहता है क्या करें विधाता ने हमारे लिए विधान ही ऐसा रचा है हम भाग्यहीन हैं, उसमें कहता है ये तुम भाग्यहीन हो तो तुम्हारे साथ में मैं क्यों रहूं मैं तो तुम्हारे साथ में नहीं रहता हूं ऐसा कहकर के कल लता मन एक जिद्दी बालक की तरह से हमारे साथ में कलह करता हुआ हमारा मन कांत गी अरे कांत तेरे पीछे पीछे ही चला जाता है अरे भाग्यहीनो तुम घर में बैठी रहो मैं तुम्हारे साथ में क्यों मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहता हूं मैं तो परम सुखमय श्याम सुंदर के पास में ही गमन करता हूं ऐसा कहकर के कांत गच्छेती अरे कांत हमारा मन तेरे पीछे पीछे ही चला जाता है अब बिना मन के हम कुछ काम कर नहीं सकती हैं तो मन नहीं है तब तो तक तो कोई कार्य किया नहीं जा सकता है ऐसी इंद्रिया हमारी इंद्रिया जहां मन गया है उन मन के पीछे ही अनजाने में ही हमारा यह शरीर उस ओर ही चला जाता है तेरा दर्शन करने के लिए श्री राधा में जल भरने के बहाने कभी सूर्य पूजन के बहाने हम भी वहां पधारती हैं तो श्री कृष्ण कभी उदासीनता दिखाएं तो उदासीनता दिखाने पर शिप्रियाओं के भीतर जो भाव छपा हुआ है वो भाव सामने प्रकट हो जाता है और वे स्पष्ट रूप से मिलन की प्रार्थना करने लगती हैं या स्पष्ट रूप से तत्सुख सुखी भाव यह प्रकट हो जाता है अभी तक भाव को छपा के काम के आवरण में प्रेम का अनुरूपण कर रही थी परंतु तो अब कहने लगती है आश्लीषवा माम। प्यारे चाहे मेरा आलिंगन कर मुझे महाविभूति प्रदान कर और चाहे मुझे चरणों में कुचल दे ये तुझे ये अच्छा लगता है इससे तुझे तनिक भी सुख मिलता है तो हम प्राणों को भी तेरे लिए समर्पित कर सकती हैं है तो, तो हम विचिन्वते हमने अपने प्राणों को तुझे सौंप दिया है हमारे प्राण तुझे ही लग जाए हमारे आयु तुझे लग जाए तो हम तुझे सुख देखना देखना सुखी देखना हम निरंतर निरंतर चाहती हैं तू बड़ा चतुर मन में विचार किया कि यदि इन गोपियों के पास में इनके प्राण रखे तो मेरे व्योग में ये पंच प्राण क्या कोट कोट प्राणों को भी एक क्षण में त्याग कर देंगी इसलिए तूने हमारे प्राणों को अपने पास में सुरक्षित रख लिया है और तेरे चरणों का आश्रय लेकर के जो विराजमान होगा उसका कभी भी क्षय हो नहीं सकता है तेरे पास में जो वस्तु है वो तो निरंतर निरंतर बढ़ेगी ऐसी स्थिति में हमारे प्राण जब तेरे पास में हैं तो प्राण तो पुष्टि ही हो रहे होंगे उनमें घट घटा घटावट आने का न्यूनतः आने का कोई संभावना है ही नहीं और जब तक प्राण सुपुष्ट हैं तब तक देहपात हो नहीं सकता है अतः प्यारे, इन प्राणों को अब धरोहर के रूप में हम तुझे नहीं रख रही हैं, बल्कि इन प्राणों को अब दान के रूप में तुझे ही समर्पित करती हैं। हमारे प्राणों से तू चरायु होकर के विराजमान हो हम तो कैसे भी पादेषमाम हमको तो भले चरणों में कुचल दे पादवाम आदर्शना मर्म हताम करो तो यदि हमको आदर्शन देकर के मर्महत करना है तो मर्महत करता रहे यथा तथा वैसे तू रखना चाहे वैसे तू रख अरे लंपट अरे रसिक लंपट का अर्थ है अरे रसिक जैसे रखना चाहे वैसे तू रख तू ही हमारा प्राणनाथ है। यथा तथा में कहीं पुराण के किसी चरित्र को प्रस्तुत किया कि कुष्ठ पतिव्रता कुष्ठ की पतिव्रता नारी का एक अपूर्व दृष्टांत यहां पर श्री महाप्रभु मन में स्मरण कर रहे हैं, श्री राधा गांधी मन में स्मरण कर रही हैं। एक ब्राह्मण थे उनकी पतिव्रता पत्नी है ब्राह्मण के क्षेत्र कुष्ठ है शरीर कुष्ठ है परंतु ब्राह्मणी इतनी पतिव्रता है कि वो अपने पति की जिसको कुष्ठ बाद बाद में हो गया होगा उसकी रोग की स्थिति में भी कभी भी उससे घृणा नहीं कर रही है बल्कि ब्राह्मण जहां अपायज हो गए हैं वहां अपने हाथ से ब्राह्मण की सब प्रकार से सेवा करते हुए विराजमान हो रही है दृष्टान्त केवल एक अंश में दृष्टांत है वो दृष्टान्त को यथावत मत लेना कभी भी पहले इसी स्पष्ट कर दें ये एक अंश में दृष्टांत है पूर्ण पूर दृष्टांत नहीं कि केवल तीव्रता सेवा की तीव्रता सेवा में सर्व समर्पण इसको दिखाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं सर्व समर्पण में मात्र में दृष्टांत है औचित्य में दृष्टांत नहीं है औचित्य होना एक अलग चीज है और सर्वसमर्पण की तीव्रता दिखाना यह एक अलग दृष्टान्त है उसी में दृष्टांत है ये एक दिन ब्राह्मणी अपने पति को कंधे के ऊपर बैठा करके यमुना जी में गंगा जी में नदी में स्नान कराने के लिए आई और उसी समय कोई नगर वधु परम सुंदरी वह स्नान करने के लिए वहां आई है नदी में स्नान कर रही है शरीर का रोग का कहीं मन के साथ में कोई संबंध है नहीं मंत्र प्रमाथी है उद्दंड है उस कुष्ठ ब्राह्मण का कोढ़ी ब्राह्मण के हृदय में उस सुंदरी का दर्शन करके उससे मिलन प्राप्त करने की इच्छा आई पंथ कुछ कह नहीं रहा है एक दिन पत्नी ने उसके चेहरे को उदास देख करके पूछ लिया कि प्राणनाथ आर्यपुत्र क्या बात है आप बताओ आपको सौगंध है तब ब्राह्मण को उगलना पड़ा और ब्राह्मण ने उगला कि मैंने उस सुंदरी का दर्शन किया उससे थोड़ा सा मिलने की मेरी इच्छा है उसे मिलन की इच्छा है मन में विचार कर रहे हैं कि हाय मेरे पति कुछ दिन के हैं मेहमान और कहीं इन्होंने अपने मन में कोई बासना लेकर के शरीर त्याग किया तो इनको देह बंधन की फिर से प्राप्ति होगी कहीं अध इनका नहीं हो जाए अभी तो मानसिक कहीं अभिलाषा है परंतु तो मानसिक अभिलाषा कहीं व्यवचार में नहीं बदल जाए अधपतन का कारण नहीं बन जाए मैं कोई कोई मन में सुन लिया और उसने जो सेवा के तीव्रता दिखा रही है सेवा की कितनी तीव्रता है वो ब्राह्मणी उस वेश्या के पास में पहुंचे वेश्या ने से कहा कि मेरे प्रति उनके क्षेत्र कुष्ट है वे तुमसे मिलना चाहते हैं बोलो जो कुछ भी है अब मैं तो दे व्यापार करने वाली हूं ठीक है परंतु मेरी दो शर्तें है एक तो सामान्य मेरा जो आ, फीस है उसकी अपेक्षा मेरा पारिश्रमिक कहीं अधिक होगा और दूसरा कि क्योंकि तुम्हारे पति को क्षेत्र है इसलिए मैं सबके सामने उनको स्वीकार नहीं कर सकती हूं वे एकांत में बिल्कुल अकेले में आकर के मुझसे मिले बोल तुम्हारा पारिश्रम कितना है जो तुम्हारा लेबर है उस लेबर का पारिश्रम कितना होगा तो उसने अपना पारिश्रमिक जब बहुत बताया बोले इतना तो धन हमारे पास में है नहीं तुमको दे सके क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं और मेरी तनख्वाह को तुम अपने पास में जमा करते रहो जब तुम्हारा पारिश्रमिक पूरा तुम्हारे पास में पहले पेशगी पहुंच जाए तब तुम मुझे यह अनुमति प्रदान करो कि मैं अपने पति को लेकर के तुम्हारे पास में आ जाऊं शाह बोली ठीक है मैं तो कहीं यही श्रम करने वाली हूं और मुझे अपने लेबर का मुझे कहीं पारिश्रमिक मिलना चाहिए ऐसा विचार करके उसने अनुमति प्रदान कर दी अब वो ब्राह्मण उस शूद्रा की सेवा कर रही है धन इकट्ठा हो रहा है जितना धन इकट्ठा था उतना जब धन इकट्ठा हो गया जितना अपेक्षित धन था वो इकट्ठा हो गया तब पति ने उसने कहा कि अब तुम्हारा तो धन पर्याप्त हो गया है आज रात्रि के बाद में जब कोई नहीं रहे एकांत में तुम अपने पति को मेरे पास में लेकर के आओ कौन ऐसी पत्नी होगी कितना त्याग ये त्याग में केवल दृष्टांत है औचित्य में दृष्टांत नहीं है उस समय वो पत्नी अपने कंधे के ऊपर पति को विराजमान करके किसी सपत्नी के पास में किसी अन्य स्त्री के पास में इतना बड़ा उसका त्याग इतना बड़ा उसका दिल कि वो लेकर के जाती है और जिससे समय लेकर के जाती है अधेरे का समय है पति को कंधे के ऊपर बैठा रखा है वहां पर कोई ऋषि कौडिंड इत्यादि वे तप कर रहे हैं और उस पति की ठोकर उस ऋषि के लग गई ऋषि क्रोधित होकर के बोले कौन है जिसने मुझे पैरों की ठोकर मांगी मारी सूर्योदय होने के पहले पहले उसका देहांत तो हो जाए ऐसा शाप दे दिया ऋषि ने अब वो पतिब्रता कह रही है मरे ऐसा मत कीजिए बोले नहीं मैंने जो शाप दे दिया दे दिया बोले अच्छी बात है सूर्योदय नहीं होगा सूर्य स्तम स्थम्ध, स्तंभित हो गए सारी सृष्टि का क्रम बिगड़ गया सूर्य उदय नहीं हो तो मन कुछ भी नहीं हो रहा है पूरा का पूरा सृष्टि का जो क्रम है जितना भी उत्पादन सूर्य है सूर्य ही सब वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले हैं चेतना प्रदान करने वाले हैं कहीं चेतना नहीं है कहीं कोई वस्तु का उत्पादन नहीं है महाप्रदय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उस समय श्री सबने आकर के ब्राह्मणी से कहा बोले मरे ऐसा मत करो सूर्य को उदय होने की अनुमति प्रदान करो जब ब्रह्मा विष्णु शिव सबने ही प्रार्थना की उस समय दया आई बोले ठीक है लोकहित के लिए मैं इससे भी बड़ा और त्याग कर रही हूं मैं अपने पति को बोले भले समाप्त हो जाए पर मैं अपने पति को भी कहीं त्याग करने के लिए तैयार हूं उनका समर्थ उनका बलिदान करने के लिए भी तैयार हूं सूर्य उदय हो तो जाए और जैसे ही सूर्य उदय हुए वैसे ही पति समाप्त हो गया शाप के अनुसार परंतु इंद्र ने उसी समय अमृत लेकर के मृत पति के ऊपर जब छड़ा छिड़का तो छड़कने के साथ साथ ही पति सुंदर उनका सारा रोग जो है वो भी दूर हो गया और परम सुंदर होकर के प्रकट हुए और पत्नी की महिमा देख करके पत्नी के उस त्याग के पुण्य के प्रताप से उनके हृदय में भी परम निर्मलता आ गई और निर्मलता आकर के दोनों भगवत भजन करके उस विषया का त्याग करके दोनों भगवत भजन करके भगवत चरणारन्द में लीन हुए अंत में सेवा सुख उन्होंने प्राप्त किया तो यहां पर वो ही करेंगे यथा तथा विदात लंपटा जैसे चाहे वैसे लंपट में दृष्टांत पति की लंपटता में दृष्टान्त और त्याग में दृष्टांत कि यथा तथा विधा तू प्यारे जैसे तू चाहे वैसे करने के लिए मैं तैयार हूं मत प्राणनाथ तो सैव ना पर प्यारे के अतिरिक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा और कोई दूसरा प्राणनाथ नहीं हो सकता है जो दृष्टान्त दिया वो दृष्टान्त सर्वात्म समर्पण में कृष्णार्थ भोग त्याग मात्र नहीं है कृष्णार्थे भोग त्याग की जो पराकाष्ठा है उस पराकाष्ठा को यह दिखाने में एक दृष्टांत दिया कि जैसे उस पतिव्रता ने कहीं अपने स्वाभिमान को त्याग किया ऐसे मैं भी स्वाभिमान को त्याग करके तेरे चरणार्विंद की सेवा करना चाहती हूं ये तत्सुखी भाव है कि तेरे सुख में सुख छाण कपट भ्रम दिन दुर् तिनको भाग कहत नहीं आवे कपट का तात्पर्य तेरा सुख अलग और मेरा सुख अलग पहले अपना सुख अपने पास में रख लू फिर तेरा सुख, तू जान भोग या मत भ्रम का मतलब है कि जाने सेवा मिलेगी कि नहीं इन दोनों वस्तुओं को त्याग करके जो सेवा करते हुए विराजमान ऐसे जन ही परम परम भाग्यशाली है और श्री राधा उसी सुखी भाव को सर्वोत्तम रूप में विराजमान करती है तो ब्रज में कहीं भी काम है ही नहीं श्री राधा रणनी के प्रसंग में कहीं काम है ही नहीं वहां पर प्यारे के सुखी की भावना ही विराजमान है और इस प्रकार इस अंतिम श्लोक के द्वारा अंतिम पद्य के द्वारा सर्वोत्तम जो प्रेम सेवा उस प्रेम सेवा को ही परम पुरुषार्थ के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया श्री किशोरी जी यदि कृपा करें और अपने परकर में यदि स्थान प्रदान करें तो श्री प्रिया लाल दोनों को जो सुख प्रदान करना वही साधक का परम परम लक्ष्य है हमारा अपना स्वरूप है हम राधा दासी हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख प्रदान करना निज सुख की कहीं भी कामना नहीं काम का कहीं स्पर्श नहीं प्यारे को सुख देना युगल सरकार जो उपास्य हैं, उनको सुख प्रदान करना यही जीवन का परम्परा लक्ष्य है और उसे ही श्री महाप्रभु कहीं संकेत कर रहे हैं अतः रसकों ने कहा कि न भावो मंजरी भावा अन्य भूयात्मक क्वचित मंजरी भाव के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव हमारे हृदय में कभी भी उत्पन्न न हो इवं स्वगुरु याचित यही हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं और स्वप्रभुंश अपने प्रभु श्री प्रिया जी श्री लाल जी श्री मदन मोहन उनसे भी यही प्रार्थना कर रहे हैं स्वप्रभुंश पुन पुनः यही उनसे बार बार प्रार्थना है कि मंजरी भाव से अतिरिक्त कोई दूसरा भाव हम में नहीं हो क्योंकि तत्सुखी भाव का जो सर्वोत्तम स्वरूप मंजिलियों में प्राप्त है वह गोपी भाव में भी नहीं गोपियों में भी कहीं ना कहीं प्यारे को सुख देते हुए बदले में अपने सुख की किंचित भावना आभास रह सकता है परंतु मंजरियों में कभी भी अपने सुख की अभिलाषा है ही नहीं अतः मंजरी भाव ही सर्वोत्तम है और श्री शिक्षा इसमें सर्वोत्तम शिक्षा निष्कर्ष रूप में जो शिक्षा है वह निष्कर्ष रूप में शिक्षा भावोल्लास की प्राप्ति हो यही शिक्षा दी गई कि संचारी सियात समोनावा कृष्ण अधिका पुष्यमाना चेत कथ्यते श्री कृष्ण से भी बढ़ करके जहां श्री राधिका के सुख की भावना को ध्यान में रखते हुए युगल को सुख प्रदान करना ये जहां पर प्रीति की अधिकता हो वो ही भावोल्लास है और श्री किशोरी जी कृपा करके उस भावोल्लास को श्रीमद् गुरुदेव कृपा करके हमारे हृदय में स्थापित करे जो भी ये भाव तो बड़ा कठिन है श्री शिक्षा का अत्यंत गूण तत्व है और शिक्षा का के द्वारा श्रीमत महाप्रभु ने संपूर्ण शास्त्र के तत्व की जो शिक्षा प्रदान की वो अद्भुत होकर के विराजमान है इसी लिए ये शिक्षाष्ट्रक आठ श्लोक सर्वोत्तम वस्तु को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान है श्रीमत महाप्रभु की श्री चरणावंध में कूटपुट बंधन जो त्रुटि बनी हो जो असंगति हो इसको सब रसिक जन कहीं सुधार लेंगे वह आशीर्वाद देंगे कि श्री प्रियालाल के श्री, प्रिया श्री चरणारविंद में दासी बनकर के उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति दास में उत्पन्न हो ऐसी वैष्णव श्री चरणारविंद में सभी वैष्णव की श्री चरणारे कोट बंदन वृंदावन बिहारी लाल की जय गौ जय श्र राधेश जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंदो बहुत अनुग्रह चरण जीव रसि, रसिंधु का रुक्मणी का इनकी कृपा से ये आस्वादन करने का सौभाग्य मिले ये धन्यवाद के पास आशा